श्री शिव गीता प्रथम अध्याय सूत जी बोले हे शौनका दिको इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिवजी के अनुग्रह से वर्णन करता हूं न कर्मों के अनुष्ठान से न दान से न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है आगे शिवजी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिवगीता उपदेश की है वह गुप्त से भी गुप्त है जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है जो पूर्व काल में स्कंदन जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी वह मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था कि यह तुम गीता किसी को नहीं देना हे सोतपुत्र ऐसा वचन पालन न करने से देव छुभित होकर श्राप देते हैं हे ब्राह्मणों तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा हे भगवान सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं और श्राप क्यों देते हैं उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले हे वत्स तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वही सब फलों के देनेहार देवताओं को कामधेनु है भक्ष भोग्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है जो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है वह सब स्वर्ग में मिलती है देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है जैसे गृहस्थी पुरुषों को दोही हुई गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुख दाता ही है कारण कि वह कर्म नहीं करता इस कारण इसके विषय भारिया पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता और जो यथा कश्चित जानता भी है वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं भजता ऋषि बोले जब इस प्रकार से देवता शरीर धारियों को विघ्न करते हैं तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है हे आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है या नहीं सुत जी बोले करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिवजी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है उन शिवजी की कृपा से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं उस भक्ति के करने से शिवजी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है बहुत कहने से क्या है जिसकी शिवजी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है अनादर से मूर्खता से परिहास से कपट से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह चांडाल भी मुक्त हो जाता है इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे उस संसार बंधन से न छूटने वाले के समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है और कुछ शिवजी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं उन पर भी प्रसन्न होकर शिवजी जी मनवांचित फल प्रदान करते हैं बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर या अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं शिवजी प्रसन्न होकर उसे त्रैलोक देते हैं और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिवजी की करता है उसके ऊपर भी शिवजी प्रसन्न होते हैं और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो केवल मन में ही शिवजी का ध्यान करे चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे उसको भी अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं चंदन बेलकाष्ट तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं उस शिवजी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है वन के उत्पन्न हुए फल मूल आदि में शिवजी की जैसी प्रीति है वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल फूलों में नहीं है जो ऐसी देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है वह मानव गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है उनको शिवजी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती काल देश स्थल का कुछ भी नियम नहीं है जहां इसका चित्र रमे वहीं ध्यान करे शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं जिसकी आयु बहुत थोड़ी लक्ष्मी से भी हीन हो उस शिवजी की एक अंश रूपी सार्वभौम पदयुक्त मैं राजा हूं ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित होकर जो शिवः शिवोहम इस प्रकार से कथन करता है उसको शिव आत्मस्वरूप के तादात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं हे ऋषियों जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं मैं वह पाशुपात व्रत तुमसे वर्णन करता हूं जा नामक दीक्षा को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सार नामक शिव सहस्त्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर शरीर को को को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर कल्याण करने वाले शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे जब श्री रामचंद्र दंडकार में वास करते थे तब अगस्त जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था वह सब मैं तुमसे कहता हूं तुम भक्ति युक्त होकर श्रवण करो श्री शिव गीता द्वितीय अध्याय ऋषि बोले अगस्त जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र से विरजा दीक्षा कराई थी इससे रामचंद्र को किस फल की प्राप्ति हुई सो आप हमसे कहिए सूतजी बोले जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया निद्रा देह अभिमान और भोजन त्याग कर दिन रात शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की अगस्त जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई अगस्त जी बोले हे राजेंद्र यह क्या विषाद करते हो स्त्री किसकी इसका विचार तो करो पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश इन पांच महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है इसको ज्ञान नहीं होता और आत्मा तो निर्लिप सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न मरता दुख भोगता है जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होता और यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है यह जीव कला रहित होने से जड़ है यह काष्ट अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है सियार आदि इसको खा जाते हैं तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है जिसका सुवर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दूर्वादल के समान श्याम स्वरूप है कुछ कलश जिसके उन्नत हैं, मध्य भाग सूक्ष्म है बड़े नितंब और जांघों वाली चरणतल, जिसका कमल के सदृश्य रक्त है जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पके हुए बिंबा फल के समान जिसके हैं, नील कमल के समान जिसके विशाल नेत्र हैं, मत्त कोकिला के समान जिसके वचन और मत्त हाथी के समान जिसकी चाल है ऐसी स्त्री कामदेव की बाण के समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है हे राजन सावधान होकर सुनो मैं इसका विवेक कथन करता हूं यह जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है यह देही, मूर्ति रहित सब देहों में स्थित रूप रहित सर्वव्यापी सबका साक्षी देह में स्थित हो प्राणी को सजीव करने वाला है जिसको सूक्ष्म अंगी सुकुमार वाला कहते हैं वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है वह न कुछ देखती न सुनती न सुंघती है जिसका शरीर चर्म मात्र का है हे रामचंद्र बुद्धि से विचारो और छोड़ो जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण पांच भौतिक देह उत्पन्न होते हैं परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष सब ही सहोदर हैं। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने में आकाश अवच्छिन्नता को प्राप्त होता है अर्थात उन सब में मिल जाता है पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता वह एक रूप है जो मारने वाला जानता है मैंने मारा जो मरने वाला जानता है मैं मरा ये दोनों न जानने से मूर्ख है कारण की न यह मारता है और न वह मारा जाता है हे राम इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो जाओ श्री रामचंद्र बोले हे मुने जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है आप कहते हैं कि वह नहीं है हे मुनिश्रेष्ठ फिर इस बात में मुझे कैसा विश्वास हो जब सुख दुख को जीव नहीं भोगता है तो कौन है जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है सुख दुख को भोगता कौन है हे मुनिश्रेष्ठ कहिए। अगस्त जी बोले शिवजी की माया कठिनता से जानने योग्य है जिसने जगत को मोह लिया है उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर को जानो उसी के अव्ययी रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है वह महेश्वर सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत और सर्वव्यापी है उसी का अंश जीव जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है जिस प्रकार से के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं इसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है यह ईश्वर अंश जीव अनादि काल के कर्म बंधन पाश में बंधे हैं यह अनादि वासनाओं से युक्त है और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार यह चारों अंतकरण के ही भेद हैं। इस अंतकरण चतुष्टयी में क्षेत्रों का प्रतिबिंब पड़ता है वह जीवपन को प्राप्त होकर कर्म फल के भोगता हुए हैं वही जीव कर्म भोगने के स्थान देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख और दुख भोगा करते हैं स्थावर जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है वृक्ष लता गुल यह स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज पक्षी सर्प इत्यादि स्वेदज कृमि मशक आदि जरायुज मनुष्य गौ आदि यह जंगम शरीर कहलाते हैं कितने एक प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्म अनुसार यौनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूं दुखी हूं ऐसा मानता है यद्यपि यह निर्ल ज्योति स्वरूप है परंतु शिवजी की माया से मोहित सुख दुख का अभिमानी होता है काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य और मोह यह छह महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव शंकरता आनंद रूप को प्राप्त होता है इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी की प्रतीति होती है इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखता है इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख भागी नहीं है इससे हे राम तुम दुख को त्याग वृथा क्यों दुखी होते हो श्री रामचंद्र बोले हे मुनिराज जो आपने मेरे सम्मुख कहा है यह सब सत्य है तथापि भयंकर प्रारब्ध देव का दुख मुझे नहीं छोड़ता है जिस प्रकार मद्य प्राणी को मत्त कर देता है इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्व ज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता बहुत कहने से क्या है यह काम प्रारब्ध का मंत्री है यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है इस कारण है ब्राह्मण मेरे जीव के निमित्त उपाय करो श्री शिव गीता तृतीय अध्याय अगस्त जी बोले काम क्रोध आदि से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है हे राम वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकार से आ सकती है जिसके द्वार पर वानरों के यूथों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं देवताओं की स्त्री जिसके यहां चमर ढोरती है जो शिवजी के वर से गर्वित हो संपूर्ण त्रिलोकी को भूकता है और भय से रहित है उसे तुम कैसे जीतोगे इंद्र जीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नाम दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहां चतुरंगणी सेना है हे राजन फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे तुम्हारी यह बात ऐसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे इसी प्रकार तुम इस काम से मोहित होकर उसके जीतने की इच्छा करते हो श्री रामचंद्र जी बोले हे मुनिश्रेष्ठ मैं क्षत्रिय हूं और मेरी भारिया राक्षस ने हरण कर ली है जो मैं उसे न मारूंगा तो मेरे जीने से क्या फल है इस कारण आपके तत्व बोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है यह काम क्रोध आदि मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभव होने से अहंकार भी नित्य और मेरे जीवन को हरण करने को उद्यत है हे मुनि श्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है इस कारण सागर लांघकर युद्ध में उसके मारने के उपाय को आप कहिए आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है अगस्त जी बोले जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनवांचित फल देंगे इंद्र आदि देवता श्री हरि और ब्रह्मा जी भी जिसको नहीं जीत सके वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसे मारा जाएगा इस कारण विरजा मार्ग से मैं तुमको दीक्षा देता हूं इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमयी हो जाओगे जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धरा मंडल को भोगकर अंत में शिवलोक को जाओगे सूत जी बोले तब रामचंद्र जी श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग प्रसन्न मन होकर बोले श्री रामचंद्र जी बोले हे मुने मैं कृतार्थ हो गया मेरे कार्य सिद्ध हो गए जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है इस कारण हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझसे विरजा दीक्षा की विधि कहिए अगस्त जी बोले शुक्ल पक्ष की चौदह अष्टमी या एकादशी सोमवार अथवा अर्धा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना जिनको वायु श्रेष्ठ रुद्र अग्नि परमेश्वर निरंतर जगत के नियंत्र सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिकों से भी परे शिव कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु अग्नि वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं इस प्रकार सदाशिव का ध्यान करके अग्नि बीज से ग्रह अग्नि का ध्यान कर देह उत्पत्ति के कारण भूत जो पंच महाभूत हैं वह वायु बीज से पृथक हैं इस प्रकार भावना करके उन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करें कि ग्रह अग्नि से दग्ध होने वाली भावना करावें उसका प्रकार मात्रा अर्थात पंच महाभूतों के गुण रूप रस गंध स्पर्श और शब्द यह पांच हैं। पृथ्वी में पांच ही गुण रहते हैं जल में शब्द स्पर्श रूप रस यह चार तेज में शब्द स्पर्श रूप यह तीन वायु में शब्द और स्पर्श यह दो और आकाश में शब्द यह एक ही गुण है इसकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और इससे विपरीत अर्थात पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में लय हो जाता है अधिक अधिक गुण के भूत न्यून न्यून गुणों वाले भूतों में लय हो जाते हैं और इन सबकी अमात्रा जिसका गुण नहीं है उन अहंकार आदि को लय करें अर्थात पंच महाभूतों का अहंकार में अहंकार का महतत्व में महतत्व का माया में, माया का सबके आधारभूत परमात्मा में लय करें फिर अमृत बीज से लय के विपरीत क्रम करके यह देह उत्पत्ति विषय में प्रवर्त है ऐसी भावना करके मैं दिव्य देह हूं और पूर्व देह के उत्पन्न करने वाले सब गुण और द्रव्य का अग्नि बीज से दाह करके उसका परमात्मा में लय करके अमृत बीज से पुनर्जीवन करके यह देह अमृत और दिव्य है ऐसी भावना करें इस प्रकार भूत शुद्धि करके पाशुपत व्रत का आरंभ करें फिर प्रातः काल ही मैं पाशुपत व्रत को करूंगा ऐसा संक्षेप से संकल्प करके अपनी शाखा तथा ग्रह सूत्र से स्थापन करें उसी दिन व्रत रखकर पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण करें शुक्ल यज्ञोपवीत और शुक्ल माला पहने अंतकरण एकाग्र करके विरजा मंत्र के अनुवाक पर्यंत समिधा आज्य और चरु से हवन करें हवन के अनंतर याते अग्नि यज्ञ यातन हो इस मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि के भस्म को अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करें जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी होती है वह महापातकों से भी छूट जाता है इसमें संदेह नहीं है जिस कारण से कि भस्म अग्नि का वीर्य है मैं भी अग्निवीर के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता तथा जितेंद्रिय हो भस्म पर शयन करता है वह सब पाप से मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त होता है हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्त्र नाम मैं तुमको देता हूं इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे सूत जी बोले ऐसा कहकर अगस्त जी ने रामचंद्र जी को शिव सहस्त्र नाम का उपदेश किया जो कि सब वेदों का सार है जो शिवजी को प्रत्यक्ष करने वाला है उसे देकर अगस्त जी ने कहा हे राम तुम इसे दिन रात जपो तब भगवान शिवजी प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे जिससे तुम शत्रुओं को मारकर प्रिया को प्राप्त होगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को सोख सकोगे संहार काल में शिवजी इसी अस्त्र से जगत को संहार करते हैं उसके बिना प्राप्त किए दानवों से जय पाना बड़ा दुर्लभ है इस कारण इस अस्त्र के पाने के निमित्त शिवजी की शरण में जाओ श्री शिव गीता चतुर्थ अध्याय सूत जी बोले अगस्त जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त जी के उपदेश अनुसार विरजा दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाए रुद्राक्ष को धारण करके शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेकित कर वन में उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे रात दिन अन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्र नाम जपने लगे एक महीने तक फलाहार एक महीने तक पत्तों का भोजन एक महीना जलपान और एक महीना पवन को आहार करें शांत अंतकरण इंद्रियों को जीतें, प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए हृदय कमल में विराजमान अर्धांग में पार्वती को धारण किए चार भुजा तीन नेत्र बिजली के समान पीली जटाधारी करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान कोटी चंद्रमा के समान शीतल संपूर्ण गहने पहने हुए सर्पों का यज्ञोपवीत व्याघ्र चर्म ओढ़े भक्तों के अभय दाता वरदायक मुद्रा धारे हुए व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय अर्थात दुपट्टा ओढ़े देवता और असुरों से नमस्कार पाए पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे त्रिशूल और डमरू लिए नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिवजी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते चार महीने बीत गए। तब प्रलय कालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदरा के बिलोने से ध्वनि उठी थी त्रिपुरा सुर के जलाने के समय शिवजी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित हो जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं तब तक भयंकर महातेजह पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ उसी तेज से चकित होकर रामचंद्र को दशो दिशा न सूझी हे द्विज श्रेष्ठ आंखे मिच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गयी और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है फिर वह महावीर उठकर और अपने धनुष को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगी आग्नेस्त्र वरुणास्त्र सोमास्त्र मोहनास्त्र सूर्यास्त्र पर्वतास्त्र सुदर्शनास्त्र महाचक्र कालचक्र वैष्णव अस्त्र रुद्र अस्त्र पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र कुबेरास्त्र वज्रास्त्र वाव्यास्त्र और परशुराम अस्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया परंतु उस महातीज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए, जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं तब एक क्षणमात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिर गया फिर तरकस जो अंगुलियों में पहनते हैं गोधा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है जलकर गिर पड़े यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटने से पृथ्वी में बैठ गए और आंखे नीचे भयभीत हो शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे और शिवजी को पृथ्वी में दंड प्रणाम बारंबार किया फिर भी प्रथम के समान दिक मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए तब फिर क्षणमात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ जितने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया जिसका रंग अमृत के मंथन से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की भांति श्वेत है जिसके श्रृंग में सुवर्ण की बधि मरकत मणि शोभित होती है नील मणि के समान नेत्र ह्रस्व कंठ समान से भूषित रत्नों की खोगीर से शोभित जो कि श्वेत चामरों से युक्त है घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दशों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारे नागों का यज्ञोपवीत पहने संपूर्ण अलंकारों से युक्त बिजली के समान पीली जटाधारी नीलकंठ व्याघ्र का चर्म ओढ़े चंद्रमा मस्तक पर विराजमान अनेक प्रकार के शास्त्रों से युक्त दशबाहु तीन नेत्र युवावस्था पुरुषों में श्रेष्ठ सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी नील कमल के समान तथा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली मोतियों के आभूषणों से युक्त तारों से युक्त रात्रि के समान शोभित तथा विंध्य पर्वत की समान ऊंचे स्तंभ भार से नम्र है या नहीं ऐसे ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है वस्त्र जिसका और दिव्य आभूषणों से युक्त कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए दिव्य माला धारे, नील कमल के समान नेत्र तेढे केशो से शोभित मुख में तांबूल खाने से शोभित अधरोष्ट वाली शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुई रोमांच शरीर वाली सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पात्र पार्वती जी को रामचंद्र ने देखा इसी प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े आयुध हाथ में लिए वृहद अंतर आदि साम गायन करते अपनी अपनी स्त्रियों से युक्त इंद्र आदि दिक्पालों से सेवित और सबसे आगे करुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और पद्म धारे नील मेघ के समान शरीर धारी बिजली के समान कांतिमान लक्ष्मी से युक्त एकाग्र चित्त से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी चारों मुखों से यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनि मंडल और गंगा आदि नदियों से युक्त नील नीलवर्ण सागर श्वेताश्वर के मंत्रों से शिवजी को स्तुति करते कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महानाग रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करने वाले स्तुति कर रहे हैं और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण सेना नायक भयंकर मूर्ति धारे, इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तिमान, दूर स्थित कालाग्नि तीन चरण हैं जिसके और मूर्ति वाले प्रमथ गण तथा अग्र भाग में नृत्य करने वाले भृंगी रेडी ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रथम गण और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मात्र मंडल और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधारिक आदि और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह और त्रय इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभा आदि अप्सराओं के झुंड और गाने में तत्पर चित्र रथ आदि गंधर्वों के समूह तथा शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग तथा गीत गाने में तत्पर कम्बल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए और हर्ष से गदगद कंठ होकर शिवजी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे श्री शिव गीता पंचम अध्याय श्री सूत जी बोले इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गई थी नदी के किनारे की पंक में जिसके चारों चक्र स्थित थे मोतियों के झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त सुवर्ण के खुर मढ़े हुए चार घोड़ों से शोभित मोतियों की झालर और चंदोवे से जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की झालिया बिछाई थी पंचभूतों के अधिष्ठान देवताओं से शोभित पारिजात कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं से सुसज्जित मृग नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मधवाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षण करने वाला प्रलय काल के समान शब्दायमान अनेक प्रकार के बाजों से युक्त वीणा वेणु मधुर बाजी और किन्नरों गणों से युक्त इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से उतरकर शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्ट हुए उसमें देवांगना श्वेत चमर और वेजन के चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी शब्दा कंकड़ों के ध्वनि और निर्मल मंजरी के शब्द वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया तोतों के वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया प्रसन्नता के साथ अपने फनों को उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपनी चंद्र का दिखाते हुए नृत्य करने लगे तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलू के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराई अपनी गोद में बैठाया इसके उपरांत रामचंद्र को दिव्य धनुष अक्षय तर्कस और महापाशुपात अस्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले हे राम यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग मत करना इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं है इस कारण हे राम प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुलाकर प्रसन्न मन होकर बोले श्री रामचंद्र को प्रत्येक अपने दो अस्त्र प्रदान करो यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे कारण कि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से नहीं मरेगा युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो इससे तुम सुखी होगे। शिवजी की आज्ञा को सिरोधार्य करके प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने दो अस्त्र दिए भगवान विष्णु ने नारायण अस्त्र इंद्र ने इंद्रास्त्र ब्रह्मा जी ने ब्रह्म दंड अस्त्र अग्नि ने आग्नेस्त्र यमराज ने याम्यास्त्र देव ने मोहनास्त्र वरुण देव ने वरुणास्त्र वायु ने वाव्यास्त्र कुबेर ने सौम्यास्त्र ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सौरास्त्र चंद्रमा ने सौम्यास्त्र विश्व देवा ने पार्वतास्त्र आठों वसुओं ने वासव अस्त्र प्रदान किया तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्ति पूर्वक बोले श्री रामचंद्र बोले हे भगवान मनुष्यों से तो समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंक दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहां करोड़ों बलशाली राक्षस रहते हैं वे सब जितेंद्रीय वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं अनेक प्रकार की माया के जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे श्री महादेव जी बोले हे रामचंद्र रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं है कारण कि उसका काल आ गया है वे देवता और ब्राह्मणों को दुख देने रूपी अधर्म में प्रवर्त हुए हैं सुव्रत इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है उसने राजस्त्री जानकी जी की अवमानना की है इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो वह विनाशकाल आने पर धर्म को त्याग कर देता है जो पापी सदा देवता ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है उसका नाश स्वयं होता है हे राम किश्किधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जेयी वानर उत्पन्न हुए हैं वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बधवाना अनेक पर्वत लाकर वे वानर पुल बांधेंगे उस पर सब वानर उतर जाएंगे इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को लाओ जहां संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त करने की संभावना हो वहां अस्त्रों का प्रयोग न करना और जिनके पास अस्त्र नहीं है अथवा थोड़े शस्त्र हैं तथा जो भाग रहे हैं ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है बहुत कहने से क्या है यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूं मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूं हे राजन मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूं वे युद्ध दुर्मद सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओ श्री शिव गीता ष्टम अध्याय श्री रामचंद्र बोले हे भगवान आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूं इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जिनका शरीर और तीन नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यही विहार करते हो फिर आपने पंच भूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए हे महाभाग रामचंद्र सुनो मैं देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता वह यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूं जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे जो कुछ यह पंच महाभूत चौदह भुवन समुद्र पर्वत देवता राक्षस और ऋषि दिखते हैं चौदह भुवन भू भु, भू भुव, स्वाहा मह जनह तपह सत्यम यह सात ऊपर के लोक अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल यह सात अधिक मिलकर चौदह लोक हुए तथा और स्थावर जंगम गंधर्व प्रमथ और नाग दिखते हैं यह सब मेरी विभूति है प्रथम ब्रह्मा आदि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर्वत पर गए देवता हाथ जोड़े हुए मेरे आगे स्थित हुए तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मा आदि देवताओं का ज्ञान हर लिया वे तत्काल ही ज्ञान रहित होकर हमसे बोले तुम कौन हो तब मैंने देवताओं से कहा कि मैं ही पुरातन हूं हे देवताओं सृष्टि से पहले मैं ही था वर्तमान में भी मैं ही हूं और अंत में भी मैं ही रहूंगा इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है सुरेश्वरों मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है नित्य अनित्य भी मैं ही हूं तथा मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूं मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व और पश्चिम हूं हे सुरेश्वरो ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूं सावित्री गायत्री स्त्री पुरुष नपुंसक त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप और पंक्ति छद भी मैं ही हूं तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूं मैं ही सत्य स्वरूप सब प्रकार शांत दक्षिणाग्नि ग्रहपत्य आहवनीय तीन अग्नि स्वरूप हूं गौ गुरु में गुरुता वाणी का रहस्य स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूं मैं ही सबसे ज्येष्ठ सब देवताओं से श्रेष्ठ ज्ञानियों में पूज्य सब जलों का पति सागर मैं ही हूं मैं ही अर्चा के योग्य षडगुण ऐश्वर्य संपन्न तेज स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूं मैं ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और श्रेष्ठ अंगिरस अथर्ववेद वेद हूं मैं ही स्वयंभू हू भारत आदि इतिहास ब्रह्म पुराण आदि पुराण कल्प सूत्र उनका प्रवर्तक बोधायन आदि ऋषि नाराशंशी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा का उपासना कांड उपनिषद यह सब मैं ही हूं तद पेश श्लोको भवती इत्यादि श्लोक शांख्य योग आदि सूत्र व्याख्यान अनुव्याख्यान गांधर्व गान विद्या आदि यज्ञ होम आहूति गाय आदि दान के पदार्थ दान देना यह लोक अविनाशी परलोक छर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने वाला इंद्रिय निग्रह मनो निग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूं सब वेदों में गोड़ भी मैं ही हूं निर्जन स्थान वासी भी मैं हूं जन्म रहित भी मैं ही हूं पुष्कर पवित्र सबके मध्य और बाहर भीतर स्थित अविनाशी मैं ही हूं तेज अंधकार इंद्रिय इंद्रिय के गुण बुद्धि अहंकार और शब्द आदि विषय मैं ही हूं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उमा स्क गणपति इंद्र अग्नि यम निरत्री वरुण वायु कुबेर ईशान भू भु, भुव स्व मन तप सत्यम यह सात लोक पृथ्वी जल वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह प्राण काल मृत्यु अमृत भूत प्राणी यह सब मैं ही हूँ वर्तमान और भविष्य में ही हूं संपूर्ण विश्व सर्व रूप भी मैं ही हूं ओमकार के आदि और मध्य में भूभुवह स्व मैं ही हूं और गायत्री शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही हूं भक्षण पान कृत अकृत नहीं किया तथा पर अपर मैं ही हूं और सबका आश्रय मैं ही हूं मैं ही जगत का हित अक्षर सूक्ष्म देव्य प्रजापति पवित्र सोम देवता अग्राह्य जो ग्रहण करने में न आवे और सबका आदि मैं ही हूँ मैं ही सबका उपसंहार करने वाला मैं ही पर्वत सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलय कालिक अग्नि सूर्य आदि तेज इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूं जिसका शिर, अर्थात स्पर्श संजक वर्ण उत्तर को और जिसके पाद, बाद दक्षिण को और जिसके अंतर अंतस्थ संजक वर्ण मध्य में है ऐसा त्रिमासिक साक्षात ओमकार मैं हूं जिस कारण से कि मैं जप करने वालों को स्वर्ग आदि लोक को ले जाता हूं पुण्य क्षीर्ण हो जाने पर पुरुषों को नीचे ले आता हूं इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूं यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋतविक होकर ऋग यजु और साम के मंत्र ऋतविजो को देता हूं इस कारण मैं ही प्राणव स्वरूप हूं तात्पर्य यह कि सब मैं ही हूं जैसे घृत तेल आदि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्याप्त होकर भक्षण करने वालों की सब देह को व्याप्त करते हैं इसी प्रकार सब लोगों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूं ब्रह्मा श्री हरि और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं है ऐसा जानते हैं इस कारण से मैं अनंत हूँ गर्भवास जन्म जरा मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तारता हूं इस कारण से मेरा नाम तारक है जरायुज स्वेदज अंडज उदिज इन चार प्रकार के देहों में मैं, मैं जीव रूप से वास करता हूं और इनके हृदय आकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूं इससे मैं सूक्ष्म कहलाता हूं महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान दीप्तिमान निरूपम तेज रूप प्रकट करता हूं इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूं जिस कारण से कि मैं एक ही लोगों को उत्पन्न करके और संसार करके लोकांतर में पहुंचाता हूं और ग्रहण करता हूं इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता केवल मैं ही तीन गुणों से परे स्वयं ब्रह्म स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूं जो कि मैं सब लोकों की ईशनी अर्थात सब लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूं उन पर सत्ता चलाता हूं इस कारण से सर्वदृष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूं मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूं तथा विद्याओं का अधिपति हूं अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूं इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूं इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूं और सब में व्याप्त होने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूं मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति पालन और संहार करता हूं इस कारण मुझे महेश कहते हैं महत्व पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है वह महादेव मैं ही हूं मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूं मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने वाला गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूं मैं ही संपूर्ण लोक हूं और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है सर्वत्र मेरे नेत्र सर्वत्र मेरा मुख सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूं केश के अग्रभाग के समान सूक्ष्म हृदय में रहने वाला विश्वव्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्म स्वरूप मैं हूं मुझे जो चतुर पुरुष तत्वमसी आदि वाक्यों के ज्ञान से वह तू है ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं अर्थात एक स्वरूप जानते हैं वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं दूसरे नहीं सीपी में जो चांदी की बुद्धि है यह भ्रम ही है परंतु चांदी के भ्रम का आधार शक्ति यथार्थ है उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने वाला जगत मिथ्या है परंतु उसका आधार मैं सत्य तथा एक रूप हूं मैं ही यह पंच भूतात्मक जगत धारण किए हूं ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी प्राण का ही अंतर्गत मन है वहां क्षुधा पिपाशा और तृष्णा रहती है इससे शुभ अशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ मुझमय अंतकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है दूसरों को नहीं जहां वीणा की गति नहीं है जहां मन नहीं पहुंच सकता है इस प्रकार ब्रह्मानंद रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं सुनकर मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए देहांत में वे सब मेरे सायुज को प्राप्त हो गई जो कुछ ये पदार्थ देखते हैं यह सब मेरी ही विभूति हैं। यह सब वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है और मुझमे ही प्रतिष्ठित है और अंत में मुझमे ही लय हो जाती है मैं ही अद्वैय ब्रह्म हूं मैं ही सूक्ष्म से अति सूक्ष्म महान से महान मैं ही विश्व रूप निर्लेप पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजोमयी और शिव रूप हूं मेरे हस्त चरण नहीं हैं और सब कुछ कर सकता हूं मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती मेरे भौतिक नेत्र नहीं हैं तथापि सब कुछ देखता हूं कान नहीं हैं और सब कुछ सुनता हूं मैं सत्य सत्य सब विचारों को जानता हूं मेरा एकांत स्वरूप है मेरा जानने वाला कोई नहीं है मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूं संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूं वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूं में पाप और पुण्य नहीं है मेरा नाश तथा जन्म नहीं होता मुझे देह इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है भूमि जल तेज वायु आकाश इनसे मैं लिप्त नहीं हूं इस प्रकार से पंच कोशात्मक गुहा में निवास करने वाला निर्विकार संग रहित सर्व साक्षी कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा हूं जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं वह मेरे शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं हे महाबुद्धिमन हे रामचंद्र इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वही संसार में मुक्त होता है दूसरा नहीं श्री शिव गीता सप्तम अध्याय श्री रामचंद्र बोले हे भगवान जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उस प्रकार स्थित है हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया हे महेश्वर आपका देह परिचिन्न परिमाण है फिर भी सब संसार की उत्पत्ति पालन नाश कैसे करते हो इसी प्रकार अपने दो अधिकार के पालन करने वाले इंद्र, वरुण आदि सब देवता आपकी देह में कैसे रहते हैं और वे सब देवता और चौदह भुवन यह मैं ही हूँ ऐसा जो आप कहते हो तो कैसे कहते हो अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभव नहीं होता है और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादात्म्य संभावित नहीं है हे देव आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता कारण कि चित्त का निश्चय नहीं उस संदेह को दूर करने में आप ही समर्थ हो श्री भगवान बोले सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहां से आता है इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्म पालन और नाश होता है जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा नमक का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता पीछे जल को अग्नि में लौटाने से वह पूर्ववत प्राप्त हो जाता है अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और संध्या समय विलीन हो जाता है इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है हे सुब्रत राम तुम ऐसा जानो श्री रामचंद्र बोले हे भगवान आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तर आदि दिशाओं का भ्रम हो जाता है इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है यह निवृत्त नहीं होता मैं क्या करूं श्री भगवान बोले हे राम जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है सो मैं तुमको दिखाता हूं परंतु तुम उसे देखने में समर्थ नहीं हो इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो सभी देवता इस मेरे तेज स्वरूप को मेरे अनुग्रह के बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते सूत जी बोले ऐसा कहकर शिव जी ने रामचंद्र को देवी नेत्र दिए और पाताल के समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए दंडवत प्रणाम करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं तभी तक त्रिपुरघाती शिवजी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल की अग्नि में व्याप्त होकर पक्षी के पंखों के समान दिखे सुमेरु, मंदरांचल, विंध्यांचल आदि पर्वत सात समुद्र चंद्र सूर्य आदि सब ग्रह पांच महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सब देवता वन बड़े बड़े सर्प चौदह भुवन इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखा उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा भगवान विष्णु के दश अवतार और उनके कर्तव्य कंसवध रावण वध आदि युद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी का त्रिपुरासुर को मारना इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे यद्यपि रामचंद्र को तत्व ज्ञान भी हो गया था तथापि भयभीत भी हो गए तब उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे श्री रामचंद्र बोले हे विश्वेश्वर हे शरणागत दुखनाशक, हे चंद्रशेखर प्रसन्न होइए और संसार के भय से मुझे अनाथ की रक्षा कीजिए हे शंकर यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं यह सब नित्य आप में ही स्थित रहते हैं हे शिव अंत में यह सब आप में ही स्थित हो जाते हैं ब्रह्मा इंद्र एकादश रुद्र मरुदगण, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध गंगा आदि नदी सागर यह सब हे शूल धारण करने वाले आपके मुख में दिखते हैं हे चंद्र आपकी माया से कल्पित हुआ यह विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से शुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है वह भ्रांति वैसी नहीं है जैसी भ्रांति होती है वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता जैसे शुक्ति में रजत की भ्रांति हुई परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है तैसे यह जगत आपके स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता इसी से लोग इसको शोक्ति का रजत के समान भ्रम मानते हैं आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो हे देव देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाए जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता जिस प्रकार एक अणु विंध्यांचल को धारण नहीं कर सकता और आपके मुखमात्र में यह सब जगत दिखता है यह सब आपकी माया है वास्तविक नहीं ऐसा मुझे निश्चय है जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति भयदायक होती है यद्यपि वहां वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और भ्रम के नाश होने पर सब का नाश भी नहीं होता यथार्थ ही है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश होने वाला नहीं है परंतु यह भाई देने वाला होता है इसी प्रकार आपकी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है ऐसा यह जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है जो यह आपका शरीर जगत का आधारभूत दिखता है यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है कारण कि आप सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वत्र पूर्ण हो ऐसा है तो कर्म कांड प्रतिपादक श्रुति व्यर्थ हुई पर ऐसा नहीं है यज्ञ ईष्टापूर्त दान अध्ययन आदि कर्मों का फल आप कर्ता को देते हो यह कर्म कांड पर विश्वास रखने का प्रमाण है परंतु महापुन्यों के उदय से जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और यह सब प्रपंच आपसे अभिन्न दिखने लगता है तब आप क्या कर्मों का फल देते हो अर्थात नहीं देते तब कर्म कांड प्रतिपादक कथा असिद्ध हो जाती है ज्ञानहीन अविचारी पुरुष ही पूजा यज्ञ आदि बाह्य कर्मों से शिव संतुष्ट होते हैं ऐसा कहते हैं परंतु यह ठीक नहीं है कारण कि जो अमूर्त परिमाण रहित और अनंत है उसको भोग की इच्छा नहीं होती इसी प्रकार किंचित बेलपत्र और थोड़ा सा जल जो आपको प्रीति से देता है वह प्रीति से स्वीकार करके आप उसे स्वराज पद देते हो यह भी माया से कल्पित है ऐसा मेरा निश्चय है आप ही एक पुराण पुरुष संपूर्ण दिशा विदिशा और विश्व में व्याप्त हो इस जगत के नाश होने में भी आपकी हानि नहीं हो सकती जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्याप्त आकाश की हानि नहीं हो सकती इसी प्रकार जगत के नाश से आपकी कुछ हानि नहीं है जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंबत्व को प्राप्त होता है अर्थात अनेकों रूप दिखते हैं इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतकरण में अनेक रूप से विरासते हो संसार के उत्पत्ति पालन और नाश होने में भी आपका कुछ कर्तव्य नहीं है केवल अनादि सिद्ध देहधारियों के कर्म अनुसार स्वप्नवत आप कार्य करते हो जीव ईश्वर में केवल बिंब और प्रतिबिंब के समान अंतर है हे शंभो स्थूल और सूक्ष्म दोनों जड़ देहों में आत्म तत्व के सिवाय दूसरा चैतन्य अंश नहीं है हे पुरमथन सुख दुख जो दोनों देह को होते हैं उनकी कहने वाली श्रुति केवल आप में आरोप करती है वास्तविक नहीं है हे भगवन सच्चिदानंद रूप समुद्र में हंस रूप नीलकंठ काल स्वरूप भक्त जनों के संपूर्ण पातक दूर करने वाले और सबके साक्षी आपके वास्ते नमस्कार है सूतजी बोली, इस प्रकार विश्वेश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ विस्मित होकर रामचंद्र भगवान शिवजी से बोले श्री रामचंद्र बोले हे विश्वात्म यह आपका विश्व रूप आप उपसंहार करिए हे शंकर आपके अनुग्रह से आप में एकत्र स्थित सब जगत को देखकर मुझे प्रतीति हुई श्री भगवान बोले हे महाभुज हे रामचंद्र देखो मुझसे दूसरा कोई नहीं है सूतजी बोले ऐसा कहकर शिवजी ने अपने देह में से देवता आदि को गुप्त किया अर्थात विश्व रूप छिपा लिया आंख खोलकर फिर जो रामचंद्र प्रसन्न होकर देखते हैं इतने ही समय में पर्वत के श्रिंग पर व्याघ्र चर्म पर स्थित पंचमुख नीलकंठ त्रिलोचन शिव जी को देखा जो व्याघ्र चर्म का वस्त्र ओढ़े शरीर में विभूति लगाए सर्प के कंकण पहने हुए नाग का यज्ञोपवित धारे व्याघ्र चर्म का ही वस्त्र ओढ़े, बिजली के समान पीली जटा जटाधारे मस्तक पर चंद्रमा धारे श्रेष्ठ भक्तों को अभय देने वाले चार भुजा शत्रु नाशक परसा धारण किए मृग हाथ में लिए सब जगत के पति शिवजी को देख उनकी आज्ञा में मन लगाए प्रणाम करके रामचंद्र स्थित हुए तब शिवजी रामचंद्र से बोले जो भी तुम्हारे पूछने की इच्छा है तुम वह सब पूछो हे राम मेरे सिवाय दूसरा कोई तुम्हारा गुरु नहीं है श्री शिव गीता अष्टम अध्याय श्री रामचंद्र बोले पंचभूत के देह की उत्पत्ति स्थिति तथा नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है हे भगवान विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए श्री भगवान बोले पृथ्वी आदि पंचभूत से बना हुआ यह शरीर देह है इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे चार इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी हैं। जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज यह पांच भौतिक देह के चार भेद हैं और मानसिक उत्पत्ति जो कहती है वह पांचवी है उसे देवसर्ग कहते हैं उन चारों में जरायुज प्रधान है सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं स्त्री के रज पुरुष के बीज से जरायुज की उत्पत्ति होती है जिस समय ऋतुकाल में स्त्री के गर्भाशय में पुरुष का वीर प्रवेश होता है स्त्री का रज मिलित होता है तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है और शुक्र शोणित के समान होने से नपुंसक होता है जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब चौथे दिन से सोलह रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही है उसमें विषम दिनों में पांचवे सातवें नवे दिन में स्त्री और युग्म दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है जो सोलवी रात्रि में स्त्री के गर्भ में रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है इसमें संदेह नहीं है ऋतु में स्नान करके जो स्त्री कामातुर हो जिस पुरुष का मुख देखती है उसी आकृति का गर्भ होता है इसी कारण से स्त्री उस दिन स्वामी का मुख देखे स्त्री के उधर में एक पेशी चमड़ा निर्मित होता है उसे जरायु कहते हैं जिस कारण से शुक्र और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं मशक आदि स्वेदज कहलाते हैं वृक्ष गुलम आदि उदभीज कहलाते हैं और देवर्षी आदि मानसिक कहलाते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मवश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है कुछ दिनों में उसकी बुद्ध बुद्ध की आकृति होने लगती है कुछ दिनों में जेर सी होती है इस कारण उसमें दही के समान कुछ गाढ़ापन आता है फिर कुछ दिन में उसकी पेशी मांसपिंड बनती है इस प्रकार शुक्र श्रोणित संयोग होते हुए एक मास हो जाता है दूसरे मास में मांसपिंड बनता है तृतीय मास में शिर हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंग देह चौथे महीने में उत्पन्न होता है तब यह गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उधर के मध्य भाग में स्थित होता है इस कारण दक्षिणा पार्श्व में जन्म लेने के अंतर होने वाले शमशरू तथा दंत आदि को छोड़कर सब अंग प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में हो जाते हैं पुरुषों के गंभीरता स्थिरता आदि धर्म और स्त्रियों के चंचलता आदि धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं और नपुंसक गर्भ के स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं और माता के हृदय में सन्निकट ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की माता इच्छा करती है उसी वस्तु की यह इच्छा करता है इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इसी से गर्भवती स्त्री को दोहदती अर्थात दो, दो हृदय वाली कहते हैं और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता बुद्धिहीनता व्यंग्यता आदि दोष हो जाते हैं और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त वह पुरुष होता है इसलिए गर्भणी की इच्छा पूर्ण करें पांचवें महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है छठे महीने में अस्थि स्नायु और नख मस्तक के केश तथा शरीर के लोभ प्रकट होते हैं सातवें मास में बल शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है और वह गर्भ का बालक घुटनों में कोने धर हाथों से कान ढक और गर्भवास से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है उस समय इसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है तब बड़ा दुखी होता है और हा कष्ट की बात है ऐसे कहता हुआ दुखी होता है और अपने आत्मा को सोचता है वह असह्य और मर्मभेदी यातना को प्राप्त होकर बारंबार कष्ट पाता है जिस प्रकार से तपाई रेत में उसी को डाल दो उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना को वह प्राप्त होता है और दुख भोगता है गर्भवास के दुख यह हैं। प्रथम गर्भवास की अग्नि से जो जठराग्नि कहलाती है संतप्त होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं तो विदित होता है कि इनके मुखकूट शालमली के कांटे के समान तीक्ष्ण हैं और यह मुझको अत्यंत पीड़ित करते हैं गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जठराग्नि की ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त हुआ है उससे कुंभिपाक नरक का दुख कम है मवाद रक्त कफ अमंगल पदार्थ ही पान करने और वांती भक्षण करने को मिलती है अशुचि पदार्थ मल, मूत्र आदि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है जो दुख गर्भ शैया में सोकर मैंने पाया है यह दुख संपूर्ण नरकों में भी पड़कर प्राप्त नहीं होता इस प्रकार से पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातनाओं को स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता यही अभ्यास करता रहता है आठवें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है इसी प्रकार ओज इंद्री शक्ति और तेज शरीर के आरंभ करने वाले तथा धातु परिणाम से होने वाले हृदय के तेज जो जीवन के मुख्य कारण है वह प्राप्त होते हैं कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है इसी कारण से अष्टम मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुत नहीं जीता कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है फिर नौवें मास में प्रसूति का समय होता है परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक यह है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है माता की एक रक्त वाहिनी नाड़ी नाभि चक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है इस प्रकार माता के आहार से पुष्टि को प्राप्त हो यह गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है योनि चक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचकर व्यथित होते हैं तब यह प्रथम कुक्षी से निकलकर यौनी से बाहर आता है उस समय उसका शरीर मेधा रुधिर से लिप्त और जरायु से आच्छादित रहता है यह प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुख कर जैसे ही यौनी चक्र से निकलता है वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है कहीं सुख नहीं मिलता जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता केवल मांस के पिंड के समान पड़ा रहता है तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते बिलाऊ तथा दाढ़ वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं उस समय यह ज्ञान शून्य ही पिता के ही समान राक्षसों को भी जानता है पीने को दुग्ध जानकर पीने की अभिलाषा करता है तात्पर्य यह है कि बाल अवस्था भी महाकष्ट कारक है जब तक सुषुम्ना नाड़ी कप से आच्छादित रहती है तब तक फुट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता इसी कारण से यह गर्भ में भी नहीं रो सकता पीछे युवा अवस्था के आने से कामदेव के ज्वर से विवल को अकस्मात ही कभी कुछ गाता है कभी अपना पराक्रम कहने लगता है कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता कभी शांत प्राणियों को तेजित करता कभी काम क्रोध के मद से अंधा हो किसी को भी नहीं देखता अस्थि मांस और नाड़ी इनके सिवाय स्त्री के मनमथ स्थान में और क्या है जिसमें कि मैढ़क के फाड़े हुए पेट के समान दुर्गंध आती है परंतु तथापि उसमें आसक्त हुआ कामबाण से पीड़ित हो अपने आत्मा को अत्यंत जलाता है अस्थि मांस शिरा और त्वचा इनके सिवाय स्त्री के शरीर में और क्या है जो यह पुरुष स्त्रियों में आसक्त होकर माया से मूढ़ होने के कारण जगत में कुछ भी नहीं देखता एक समय प्राण पवन निर्गत हो जाने से भी मृग कैसे नेत्र वाली यह देह व्यर्थता को प्राप्त होता है और पांच छह दिन बीतने पर फिर वह देह दिखता भी नहीं इस प्रकार युवा अवस्था में दुख भोगने के उपरांत वृद्धावस्था का दुख आरंभ होता है तब यह महा निरादर के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है इसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता दांत गिर पड़ते हैं दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कटु औषधियों का सेवन करता है वायु से कमर तेड़ी हो जाती है कटी गर्दन हाथ जंघा, चरण यह निर्बल हो जाते हैं तब सहसों रोग इसके शरीर में लिपट जाते हैं बंधु तिरस्कार करते हैं तब यह पवित्रता रहित ही मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नख शिख पर्यंत सब शरीरों से संतप्त होता है तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता और शैया श्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न होने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं फिर इसके आगे मरण काल के दुख का तो कोई दृष्टान्त ही नहीं दरिद्रादि पीड़ा रोग आदि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो उसको कुछ ना गिनकर एक मरण के भय से सभी भयभीत होते हैं बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है जिस प्रकार समुद्र में प्राप्त हुए सर्प को गरुड़ ले जाता है हा प्रिय हा धन हा पुत्रो इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सर्प मेढक को ले जाता है संपूर्ण मर्म स्थानों के टूटने और शरीर के अवयवों की संधियों के भंग होने से जो दुख मरने वाले को होता है वह मुमुक्शुओं को स्मरण करना चाहिए इसके स्मरण करने से संसार से वैरागी होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा यमदूतों की दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से कालपाश में बंधु का कोई रक्षक नहीं होता तब यह अज्ञान से युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता और जब भार्या पुत्र आदि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेत्रों से देखने लगता है तब इस जीव को लौह निर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैं और एक और से बंधुओं का स्नेह खींचता है तब यह कुछ नहीं कर सकता तटस्थ रूप से देखता है हिचकी बढ़ने और श्वास रुकने तथा तालू के सूखने से उस मृत्यु के पकड़े हुए का कोई आश्रय नहीं होता संसार रूपी चक्र में आरूढ़ हुआ यमदूतों से घिरा हुआ काल फांस में बधा हुआ महा दुखी हो मैं कहा जाऊं इस प्रकार से वह जीव विचार करता है क्या करूं कहा जाऊं क्या ग्रहण करूं क्या त्याग दूं? इस प्रकार चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है मार्ग में यमदूतों से घसीटता हुआ यातना की देह में प्राप्त होकर यहां से जाकर जिन जिन यम यातनाओं का दुख भोगता है उन्हें कहने में कौन समर्थ है जिस शरीर को केशर कस्तूरी चंदन कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया था जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्त्रों से आच्छादित किया था वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही छूने के अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है फिर कोई इसको मात्र न रखकर घर से निकालने लगते हैं तब यह शरीर काष्ट से जलाकर मात्र में भस्म कर दिया जाता है अथवा सियार गिद्ध कुत्ते कौवे इसको खा जाते हैं फिर यह करोड़ों जन्मों तक कभी दृष्टिगोचर नहीं होता है जादूगर के समान से उत्पन्न हुआ सा इस जगत में मेरी माता मेरे पिता मेरे गुरुजन मेरे स्वजन ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है जीव केवल कर्मों को ही लेकर परलोक में जाता है जैसे मार्ग में पथिकों के विश्राम के लिए छाया का कोई वृक्ष आ जाता है ऐसा ही यह मृत्यु लोक है जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलाषित देशों में चले जाते हैं इसी प्रकार से जाति अजाति के पुरुषों का समागम है कर्म अनुसार अपने कुटुंबियों में जन्म लेकर स्थित होते हैं कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं इससे मनुष्य को उचित है कि प्राणियों के समागम को पथिक समाज के समान जाने मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हुआ अवश्य जन्म लेगा यह प्राणी इसी प्रकार घट यंत्र की समान निरंतर भ्रमण करता रहता है हे रामचंद्र गर्भ के वीर के प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है यह महाव्याधि है जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं है इस कारण मेरा भजन करना योग्य है श्री शिव गीता नवम अध्याय श्री भगवान बोले हे राजन तुम सावधान होकर सुनो मैं तुमसे देह का स्वरूप कहता हूं यह संसार मुझे से उत्पन्न होता है मुझे से धारण किया जाता है और जिस प्रकार भ्रम निवृत्त होने से रजत सीपी में लय हो जाता है इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूं मैं संग रहित शुद्ध सनातन ब्रह्म हूं मैं अनादि सिद्धि माया से युक्त होकर जगत का अकार होता हूं मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता उसमें सतत्व रज तम यह तीन गुण रहते हैं सतत्व गुण शुक्ल वर्ण मनुष्यों को सुख और ज्ञान देने वाला है और रजोगुण का रक्त वर्ण है यह चंचल और मनुष्यों को दुख देने वाला है तम का कृष्ण वर्ण है यह जड़ और सुख दुख से उदासीन रहता है इसी कारण मेरे संयोग से यह त्रिगुणात्मिका माया मेरे ही अधिष्ठान से इस प्रकार जगत को रचना करके दिखाती है जिस प्रकार अज्ञान शक्ति में रजत और रस्सी में सर्प दिखाई देता है मुझ माया के द्वारा आकाश आदि की उत्पत्ति होती है मुझ में प्रथम आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है उन्हीं पांचों से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंच भूतात्मक कहलाता है पिता माता के भक्षण किए अन्न से यह शट शरीर उत्पन्न होता है जिसमें स्नायु अस्थि और मज्जा पिता के कोष से उत्पन्न होते हैं त्वचा मांस और रुधिर यह माता के वीर से उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार माता और पिता संबंधी शट कोषात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले पिता से उत्पन्न होने वाले रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले चार पदार्थ हैं। उसमें रक्त मेदा मज्जा लेहा यकृत गुदा हृदय नाभि इत्यादि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं शमश्रु लोम केश स्नायु शिरा धमनी नाड़ी नख दंत वीर आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से होते हैं पुष्टता वर्ण तृप्ति बल अव्ययों की दृढ़ता अलोलुकता उत्साह इत्यादि रज से उत्पन्न होते हैं इच्छा द्वेष, सुख दुख धर्म अधर्म भावना प्रयत्न ज्ञान आयुष्य इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए कहलाते हैं श्रोत त्वचा चक्षु जिहा और घ्राण यह पांच ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं क्रम से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह पांच इनके विषय हैं वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ यह पांच कर्मेंद्रियां हैं बोलना लेना देना चलना मल विसर्जन और रति यह क्रम से पांचों इंद्रियों के पांच कार्य और मन उभयात्मक है मन बुद्धि अहंकार और चित्त यह अंतकरण के चार भेद हैं सुख और दुख यह मन का विषय है स्मृति भय विकल्प इत्यादि मन के कर्म हैं और जो निश्चय कराती है उसी को बुद्धि कहते हैं और अहम मम यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है इसे ही चित्त कहते हैं यह अंतकरण भी सतोगुण आदि के भेद से तीन प्रकार का है सत रज तम यह तीन गुण हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तब आस्तिकी बुद्धि स्वच्छता धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं और जब रजोगुण होता है तो काम क्रोध मद इत्यादि होते हैं तमोगुण की प्रधानता में निद्रा आलस्य, प्रमाद, वंचना होती है इंद्रियों की प्रसन्नता आरोग्य, आलस्य का न होना यह गुण सतत्व से उत्पन्न होते हैं इन पांच महाभूतों की मात्रा से उत्पन्न हुआ यह देह उनके गुणों को धारण करता है उनमें शब्द श्रोत, इंद्रिय वाणी कुशलता लघुता धैर्य और यह बल सात गुण आकाश से इस स्थूल देह में प्राप्त होते हैं स्पर्श गुण त्वेंद्रिय उत्पण अर्थात ऊपर को फेंकना औक्षेपण अर्थात नीचे को फेंकना अकुंचन अर्थात सिकुड़ना प्रसारण अर्थात फैलना गमन अर्थात चलना यह पांच कर्म हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान यह पांच प्राण हैं। नाग, कूर्म कृक्कल देवदत्त धनंजय यह पांच उपप्राण कहलाते हैं यह एक ही वायु के विकारों को प्राप्त होने पर दस नाम धर लिए हैं उनमें प्राण पवन मुख्य है जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थित रहता है और नासिका नाभि तथा हृदय कमल में गमन करता है शब्द के उच्चारण नहीं शब्द नहीं स्वार और श्वास आदि का यही कारण है गुदा लिंग कटी जंघा उदर नाभि, कंठ अंडकोश जोड़ों की संधि और जंघाओं में उपान वायु रहता है उसका कर्म मूत्र और पुरुष का विसर्जन त्याग करना है नेत्र कर्ण पांव के घुटने जिहा तथा नासिका इन पांच स्थानों में व्यान वायु रहता है प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक इसके कर्म है समान वायु सब शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के सहित बहत्तर हजार नाड़ियों के रंध्र में संचार करता है भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों को देह की पुष्टि के निमित्त लेकर चरण हाथ और अंग की संधियों में उदान वायु रहता है देह का उठाना चलाना यह इसका कर्म कहा है त्वचा मांस रक्त अस्थि और स्नायु इन पांच धातुओं के आश्रय नागादि पांच उपप्राण रहते हैं डकार हिचकी यह नाग पवन का कर्म पलक खोलना लगाना कटाक्ष यह कूर्म का कर्म भूख प्यास और छींकना यह क्रिकल का कर्म आलस्य निद्रा जम्भाई देवदत्त का कर्म और शोक और हास्य धनंजय का कर्म है अग्नि के धर्म चक्षु कृष्ण नील शुक्ल इत्यादि रूप भोजन का पाक स्वतः प्रकाश क्रोध तीक्ष्णपन, कृषता ओज इंद्रियों का तेज संताप शूरता और बुद्धि यह गुण तेज से प्राप्त होते हैं और रसनेन्द्रिय रस शीत चिकटापन, द्रवत्व पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता यह धर्म जल से उत्पन्न होते हैं घ्राणेन्द्रिय गंध स्थिरता धैर्य गुरुत्व यह धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं त्वचा रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा और शुक्र यह सात धातु शरीर को धारण करते हैं पुरुषों का भक्षण किया अन्न जठराग्नि से तीन भाग हो जाता है तीसरा स्थूल भाग मल मध्य भाग मांस और स्थूल भाग मन होता है इससे मन अन्नमय कहलाता है जल का स्थूल भाग मूत्र मध्य भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहलाता है इससे जलमय प्राण है तेज का स्थूल भाग अस्थि मज्जा मध्य भाग और वाणी सूक्ष्म भाग है आशय यह है कि अन्न उदक और तेज रूप सर्व जगत है रक्त से मांस उत्पन्न होता है मांस से मेदा मेदा से अस्थि और अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है वात, पित्त, कफ यह तीन धातु शरीर में रहते हैं शरीर में दस अंजलि प्रमाण जल रहता है और नौ अंजलि रस अर्थात अन्न रहता है रक्त आठ अंजलि, विष्ठा सात अंजलि कफ छ अंजलि पित्त पांच अंजलि और मूत्र चार अंजलि रहता है वसा तीन अंजलि मेहता दो अंजलि मज्जा एक अंजलि और वीर आधी अंजलि रहता है इसी को बल कहते हैं शरीर में अस्थि 360, शंख कपाल रोचक आस्तरण और नवक यह पांच प्रकार की अस्थि होती है शरीर में 210 अस्थियों की संधि है उनको रौरव प्रसर स्कंद सेचन उलुखल समुद्ग मंडक शंकावर्त और वायसतुंडक यह आठ भेद अस्थियों की संधि के हैं साढ़े तीन करोड़ सब शरीर पर रोम हैं और दाढ़ी के बाल तीन लाख हैं। हे दशरथ कुमार इस प्रकार यह देह का रूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया इस देह के समान निःसार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्यानंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते यह महाशोक की बात है इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने के निमित्त यह स्वरूप जानना आवश्यक है श्री शिव गीता दशम अध्याय श्री रामचंद्र बोले हे भगवान इस देह में यह जीव कहां वर्तमान है यह कहां से उत्पन्न होता है और इसका क्या स्वरूप है सो आप कहिए देहांत में यह कहां जाता है और जाकर कहां स्थित होता है और फिर देह में किस प्रकार आता है या नहीं आता सो आप कहिए श्री भगवान बोले हे महाभाग बहुत अच्छी बात पूछी है जो गुप्त से भी गुप्त है जिसे इंद्र आदि देवता और ऋषि भी कठिनता से नहीं जान सकते। हे रघुनंदन मैं भी यह किसी दूसरे से नहीं कहना चाहता परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं कहता हूं मैं ही सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद परमात्मा परम ज्योति माया से मोहित जीवों को न दिखने वाला संसार का कारण नित्य विशुद्ध संपूर्ण का आत्मा सर्व अंतर्यामी निसंग क्रिया रहित सब धर्मों से परे मन से भी परे हूं मुझे कोई इंद्रिय नहीं ग्रहण कर सकती मैं संपूर्ण का ग्रहण करने वाला हूं मैं संपूर्ण लोक का ज्ञाता हूं और मुझे कोई नहीं जानता मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूं बाल्य यौवना आदि परिणाम आदि विकार भी मुझ में नहीं है जहां मन के सहित जाकर वाणी निवृत्त हो जाती है उस आनंद ब्रह्म मुझको प्राप्त होकर यह प्राणी फिर कहीं से भी भय को प्राप्त नहीं होता है मैं संपूर्ण विकारों से रहित हूं जो संपूर्ण प्राणियों को मुझ में देखता है और मुझे संपूर्ण प्राणियों में देखता है वह निंदा रहित हो जाता है जिसको संपूर्ण भूत प्राणी आत्मा रूप दिखते हैं उस सर्वत्र एक रूप देखने वाले को शोक और मोह नहीं होता यह संपूर्ण भूतों में गुप्त रूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता परंतु संपूर्ण में वर्तमान है सूक्ष्मदर्शी श्रवण मनन निधिध्यासन, साधना करने वाले पुरुषों को अग्र बुद्धि से दिखता है दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखता है अनादि माया से युक्त निर्विकार अविनाशी एक मैं ही नाम रूप रहित ब्रह्म जगत का कर्ता परमेश्वर हूं। जिस प्रकार अविद्या के साक्षीभूत ज्ञान पर स्वप्न में त्रिलोकी की कल्पना की जाती है इसी प्रकार मुझ में यह सब जगत उत्पन्न हो दिखता स्थिति पाता और लय हो जाता है अनेक प्रकार की अविद्या के आश्रय होकर जीव रूप से भी मैं ही निवास करता हूं पांच कर्म कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार चित्त यह चारू पंच प्राण यह सब मिलकर लिंग शरीर को उत्पन्न करते हैं उसी लिंग शरीर में अविद्या युक्त यह चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसी को व्यवहार में जीव क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहते हैं वही जीव अनादिकाल से पुण्य पाप से निर्मित हुए स्थावर जंगम आदि देहों में वास कर शुभ अशुभ कर्म का फल भोगता है उसी को परलोक गति होती तथा वही जाग्रत, स्वप्न सुशुप्ति इन अवस्थाओं का भोगता है जैसे दर्पण के मलिन होने में मुख भी मलिन दिखता है इसी प्रकार अंतकरण के दोषों से आत्मा विकारी दिखता है अंतकरण और जीव इन दोनों के परस्पर अध्यास के कारण और एक भाव का अभिमान करने से परमात्मा भी दुखी सा प्रतीत होता है वास्तव में सब दुख का धर्म अंतकरण में है जीव में नहीं परंतु जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने से वह जल के चलायमान होने से चलायमान विदित होता है इसी प्रकार अंतकरण के सुख दुख होने से वही जीव में आरोपण किए जाते हैं जिस प्रकार की मरुप्रदेश में दोपहर के समय सूर्य की किरण रेत में पड़कर जल रूप से प्रतीत होती है उसमें केवल अज्ञान से जाना जाता है वो रूप नहीं है वास्तव में संताप भी करने वाली है इसी प्रकार आत्मा भी निर्लेप है परंतु वह मूढ़ बुद्धि वालों को अविद्या और अपने दोष के कारण कर्ता, भोगता प्रतीत होता है इस अन्नमयी पिंड के स्थल देह में हृदय के विषय जीव स्थित रहता है और नख के अग्रभाग से लेकर शिखा पर्यंत व्याप्त हो रहा है सो तुम सावधान होकर सुनो वही यह जीव मैं मनुष्य मैं ब्राह्मण इत्यादि अभिमान करता हुआ इस मांस पिंड में स्थित है नाभि के ऊपर और कंठ के नीचे अवकाश के स्थान को व्याप्त करके सदा स्थित रहता है इतने ही स्थान के बीच में हृदय है जिसका स्वरूप डंडी सहित कमल कली के समान है उसका मुख नीचे को है उसमें सूक्ष्म और सुंदर एक छिद्र है उसी को देह आकाश कहते हैं इसमें जीव रहता है केश के अग्र भाग का सौवा भाग कर फिर उसका भी सौवा भाग करके जो प्रमाण किया जाए वही सूक्ष्मता जीव की जाननी चाहिए वस्तुतः तो जीव के स्वरूप का प्रमाण नहीं है कि ऐसा है और इतना है जिस प्रकार कदम के फूल के चारों ओर केसर होती है उसी प्रकार से हृदय स्थान से सहस्त्रों नाड़ी निर्गत हुई है जो शरीर भर में व्याप्त है वे हित और बल को देती हैं इस कारण उनकी हित संज्ञा है योगियों ने उन नाड़ियों की संख्या बहत्तर हजार कही है जिस प्रकार सूर्य से किरण निर्गत होती है इसी प्रकार से वे नाड़ी हृदय से निकली है उनमें 101 मुख्य नाड़ियों ने संपूर्ण शरीर को वेषित कर दिया है और प्रत्येक इंद्रियों में 10-10 नाड़ी हैं, उन्हीं के द्वारा विषयों का अनुभव होता है यह नाड़ी ही सुख दुख जागृत स्वप्न आदि के साक्षात का कारण है जिस प्रकार नदी जल को बहाती है इसी प्रकार नाड़ी सुख दुख रूप कर्म को बहाती है इन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऊपर अनंत नाम बहाती हुई ब्रह्म रंध्र तक पहुंच गई है जो अनंत अर्थात सुषुमना नाम नाड़ी है उसमें प्राप्त होकर यह जीव मुक्त हो जाता है जिस प्रकार वह अंतकरण काम आदि दोष शून्य होता है उस समय यत्न करने से योगी का आत्मा इस नाड़ी में प्राप्त होता है परंतु उस समय सदगुरु की कृपा और पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है कारण कि ज्ञान द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है जिस प्रकार से राहु अदृश्य रहकर भी चंद्रमंडल में दिखता है इसी प्रकार सर्वत्र रहने वाला आत्मा लिंग देह में ही प्रतीत होता है जिस प्रकार घट के ले जाने से घटाकाश भी ले जाया जाता है इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक जीवात्मा भी लिंग देह में ही प्रतीत होता है यद्यपि यह सर्वत्र पूर्ण और निश्चल है परंतु वह जागृत अवस्था में घट आदि पदार्थों का चैतन्य प्रतिबिंब युक्त होने से अंतकरण वृत्ति से व्याप्त होकर चंचल सा दिखता है जिस प्रकार से सूर्य दसों दिशाओं को व्याप्त करता है इसी प्रकार निष्क्रिय और सर्व पदार्थों में व्याप्त लिंग देह के संबंध से उत्पन्न हुई अंतकरण की वृत्ति नाड़ियों द्वारा बाहर जाकर विषयों में प्राप्त हो उन्हें प्रकाश करती है अपने किए उन उन कर्मों के अनुसार जाग्रत आदि अवस्था में सुख दुख का साक्षात्कार जीव करता रहता है संपूर्ण वृत्ति लिंग शरीर से उठती है जब तक मोक्ष न हो तब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता जिस समय ज्ञान द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाएगा और अविद्या सहित इस लिंग शरीर का नाश हो जाएगा उस समय केवल आत्मा का अनुभव मात्र अहम् ब्रह्मास्मि। इस स्वरूप में स्थिर होने से ही मुक्त होता है जिस प्रकार घट के उत्पन्न होते ही घटाकाश उसमें प्राप्त हो जाता है और उसके नष्ट होने से वह हो अपने स्वरूप में अवस्थान करता है इसी प्रकार माया के नष्ट होने से आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है जब अवस्था में में भोग भोग देने देने वाले वाले कर्मों का होकर कर्म, समय के देह के, के देह आदि साक्षात करने वाले ज्ञान को छिपाकर जब जागृत होते हैं तब यह जीव क्रीड़ा करो इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा से पूर्व अनुभव किया हुआ स्वप्न समय के विषय का जागृत होने पर यह मायावी अविद्या उपाधि जीव माया की निद्रा से योग से जागृत अवस्था में भी स्वप्न से भिन्न स्वरूप अवस्था की ओर देखता है घटपट आदि विषय बुद्धि आदि इंद्रिय और स्वप्न समय के भोग देने वाले पदार्थ के समान सब सृष्टि अंतकरण ने कल्पना करी है जिस प्रकार अकेला मनुष्य स्वप्न में अनेक मनुष्य देखता भोग भोक्ता और संसार की सब रचना भिन्न भिन्न जानता है यथार्थ में एक ही है इसी प्रकार वास्तविक आत्मा है परंतु अंतकरण की कल्पना से यह जगत अनेक भाव से दिखता है इन सबको देखने वाला स्वयं ज्योति आत्मा साक्षी रूप से सब में वर्तमान है इस अवस्था में अंतकरण आदि सर्व पदार्थों की वासना भावना से की हुई असत्य होने से वह वासना रूपी ही है और परमात्मा उसी स्थान में वासना मात्र से साक्षी है जिस प्रकार जागृत अवस्था में कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि संपूर्ण कारणों से युक्त व्यवहार चलता है इसी प्रकार पूर्व जन्म के किए कर्मों की प्रेरणा से वासना रूप प्रपंच है परंतु जागृत अवस्था में प्रपंच का व्यवहार समर्थ होता है और स्वप्न अवस्था में कल्पित है यही इसमें भेद है संपूर्ण बुद्धि वृत्ति का साक्षी आत्मा स्वयं ही प्रकाश करता है उस साक्षी का जो वासना मात्र साक्षीपना है उसे स्वप्न कहते हैं बाल्य अवस्था में जागृत जो कर्म स्तनपान कंधु क्रीड़ा आदि किए हैं उस समय उसी की वासना हृदय में प्रबल रहती है इस कारण वे ही स्वप्न दिखते हैं और तरुण अवस्था में इंद्रिय अपने व्यापार में कुशल हो जाती है यह प्राणी अनेक व्यापार में व्यग्र हो जाता है अध्ययन कृषि व्यापार आदि की वासना हृदय में अत्यंत दृढ़ हो जाती है इस कारण तद्रूप ही स्वप्न देखता है और जो वृद्धावस्था में परलोक जाने के निमित्त दान धर्म विद्या आदि दान ऐसे उत्तम कर्म करते हैं उनके हृदय में यह वासना दृढ़ हो जाती है तो प्राय यह भी इसी प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं कि हमने दान किया इस प्रकार लोक की प्राप्ति हुई जिस प्रकार से शेन पक्षी आकाश में भ्रमण करते करते जब थक जाता है तब विश्राम का कोई उपाय नहीं देखकर निज पंखों को सिकोड़कर अपने घोंसले में विश्राम लेता है इसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था में विचरने से जब आत्मा श्रांत होता है तब संपूर्ण इंद्रियों के शिथिल होने से सब साधनाओं को लय कर देता है अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को समाप्त कर निद्रित हो जाता है नाड़ियों के मार्ग से इंद्रिय की वासना को आकर्षण कर जागृत और स्वप्न अवस्था के सब कार्य समाप्त कर आत्मा लीन हो जाता है जिस समय यह आत्मा से आच्छादित चैतन्य अव्याकृत स्वरूप में लय होता है उस समय संपूर्ण प्रपंच लय हो जाता है परंतु यह लय आत्यंतिक नहीं है इसमें केवल कार्य रूप का नाश होता है कारण रूप वासना बनी रहती है जिस पुरुष की किसी स्त्री को अत्यंत इच्छा हो और वह उसे प्राप्त हो जाए उसके संभोग से जो सुख हो जाता है उसकी सीमा है परंतु उससे कहीं अधिक सुख निद्रा अवस्था में जीव को आनंदमय कोष में प्राप्त होने से होता है जब जीव को बाह्य विषय का ज्ञान नहीं होता वह अंतर अर्थात मोक्ष की अवस्था के समान जिसमें विषय वासना अत्यंत निवृत्त होती है निवृत्त वासना वाला भी नहीं होता निद्रा अवस्था में जीवात्मा जब ईश्वर को प्राप्त होता है तब जागृत आदि अवस्था में जैसे ईश्वर से भिन्न रहता है वैसा ही भिन्न रहता है तब भी भेद नहीं जाता ऐसा होने से ही वह उस समय दुख रहित होता है क्योंकि कारण आत्मा में उसका साम्य माना जाता है एकत्व पाता है इसका कारण औपचारिक है जो भी उस अवस्था में अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति आने से जैसे सुख अनुभव करता है उस सुख को जैसे मैं सुख से सोया और दूसरा कुछ भी न जाना केवल अज्ञान का ही अनुभव किया परंतु यह अज्ञान भी साक्षी आदि की वृत्ति से अनुभव किया जाता है कि सुख से सोया यदि साक्षी न हो तो सुख से सोने की स्मृति किसी प्रकार नहीं हो सकती क्योंकि गाढ़ निद्रा में सोते समय तो उसे सुख का अनुभव होता नहीं उसके पश्चात जागृत होकर साक्षी के द्वारा जानता है जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति यह तीन अवस्था जैसे इस लोक की है वैसे ही देव लोक की है सुषुप्ति के अंत में जब जाग्रत अवस्था आती है तो अपने कारण रूप जीव के प्रारब्ध के कर्म से फिर इंद्रिय इस प्रकार जाग उठती है जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां उठने लगती हैं इसी प्रकार सूक्ष्म रूप में लीन हुई इंद्रिया उठती हैं जिस प्रकार जल से भरा हुआ घड़ा जल में डुबा दो और यदि उसे फिर निकालो तो वह उस जल से भरा ही आता है इसी प्रकार से यह जीवात्मा इंद्रिय आदि सहित कारण में लय को प्राप्त हो उन इंद्रियों सहित ही जागृत अवस्था को प्राप्त होता है विज्ञान आत्मा अर्थात जीव कारण आत्मा अर्थात ईश्वर यह दोनों वास्तव में एक ही रूप है परंतु अविद्या के प्रपंच से उनमें भेद प्रतीत होता है जब यह अविद्या नष्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता उस समय दोनों एक रूप हो जाते हैं जिस प्रकार से एक ही सूर्य जल आदि पदार्थों से प्रतिबिंबित होने से अनेक रूप दिखता है और जल के चलायमान होने से सूर्य आदि में ही चंचलता प्रतीत होती है इसी प्रकार कूटस्थ एक जीवात्मा ईश्वर एक ही है और अनेक देहों में प्रतिबिंबित जीव रूप से प्रविष्ट होकर अनेक रूप और गमन आगमन आदि रूप से दिखता है आत्मा देह आदि उपाधि से रहित स्वप्रकाश है परंतु स्वरूप की स्मृति लोप करने वाली माया ने विस्मृति को प्राप्त कर दिया है इससे सब प्रपंच इसमें अज्ञान से विदित होता है कारण की यह माया तो ना होने वाली बात को भी करके दिखा देती है माया के योग से आत्मा में कितने ही विरुद्ध कर्म दिखे परंतु माया के दूर होते ही जीव ईश्वर और निर्विकार हो जाता है हे दशरथ कुमार यह तुमसे जीव का स्वरूप वर्णन किया श्री शिव गीता एकादश अध्याय जीव की देहांत गति और परलोक गति लिंग देह के कारण होती है यह बात संक्षेप से कहकर अब विस्तार से वर्णन करते हुए श्री भगवान बोले हे नृप उस जीव की देहांत गति और परलोक गति मैं तुमसे वर्णन करता हूं सावधान होकर सुनो इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है और पिया जाता है उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है उसी से जीवन धारण होता है जिस समय व्याधि या जरा अवस्था से कफ प्रबल होता है तब जठरा नाल के मंद होने से भोजन किया हुआ अन्न अच्छी तरह नहीं पचता है जब भोजन किए हुए रस के न प्राप्त होने से शीघ्र ही धातु सूख जाते हैं और भोजन किए तथा पान किए रस से ही शरीर में जठराग्नि के दीप्त रहती जो अन्न भक्षण किया जाता है वह रस रूप होकर शरीर को पुष्ट करता है उस समय प्राणवायु वह संपूर्ण रस लेकर सब धातुओं में पहुंचाता है इसी कारण से यह समान वायु कहलाता है और वृद्धावस्था में वह रस उत्पन्न नहीं होता इस कारण शरीर के बंधन जो दृढ़ता से परस्पर संगठित है शिथिल हो जाते हैं जिस प्रकार की आम्रफल पककर अपने भार से ही आप ही शीघ्र पतित हो हो जाता जाता है, है। इसी प्रकार शरीर शरीर के होने से से लिंग शरीर का स्थूल से वियोग संपूर्ण इंद्रियों की वासना आध्यात्मिक जीवन संबंधी बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय आदि आधि भौतिक प्राप्त होने वाले देह के कारणभूत सूक्ष्म रूप वाले कर्म यह तीनों आकर्षित होकर हृदय कमल में एकता को प्राप्त होते हैं तब मुख्य प्राण वायु, शेष नौ वायुओं से संयुक्त होकर ऊर्ध्व श्वास रूपी हो जाता है और फिर वे सब एक होकर जीवात्मा से संयुक्त होते हैं विद्या कर्म और वासना से युक्त हो यह जीव अपने कर्म से नाड़ी मार्ग का आश्रय करके नेत्र मार्ग अथवा ब्रह्म रंध्र के द्वारा बहिर्गत होता है जिस प्रकार से घड़े को इस देश से दूसरे स्थान में ले जाते हैं परंतु वह आकाश से पूर्ण हो जाता है जहां घट जाएगा उसी उसी स्थान में घटाकाश भी जाएगा इसी प्रकार से जहां जहां लिंग शरीर गमन करता है उसी उसी स्थान में जीव होता है और कर्म अनुसार दूसरे देह को प्राप्त होता है जिस प्रकार नदी का मगरमच्छ कभी इस किनारे और कभी दूसरे किनारे जाता है इसी प्रकार से यह मोक्ष न होने तक अनेक यौनियों में भ्रमण करता रहता है जो पापी हैं उनको यमदूत ले जाते हैं यह यातना देह का नरक दुख भोगने के लिए दी जाती है उसको आश्रय करके केवल नरकों को ही भोगता है जिन्होंने सदा ईष्ट यज्ञ आदि कर्म किए हैं वह पितृलोक को गमन करते हैं यमदूत उन्हें पित्रलोक को प्राप्त कराते हैं उस मार्ग का क्रम यह है कि धूम्र फिर रात्रि अभिमानी देवता के निकट फिर कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता के निकट फिर दक्षिणायन अभिमानी देवता के निकट फिर वहां से पितृलोक में जाता है पितृलोक से आगे चंद्रलोक को प्राप्त हो दिव्य देह पाकर महालक्ष्मी का भोग करता है वहां यह चंद्रमा के ही समान होकर कर्म की फल की अवधि तक चंद्रलोक में वास करता है जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है तो जिस क्रम से इस लोक में गमन हुआ था उसी क्रम से इस लोक में फिर आता है चंद्रलोक से चलते समय उस शरीर को छोड़ यह आकाश रूप होकर आकाश से वायु में और वायु से जल में आता है जल से मेघों में प्राप्त होकर फिर यह वर्षा द्वारा पृथ्वी पर पतित होता है फिर अनेक कर्म के वश होकर भक्षण योग्य अन्न में प्राप्त होता है और कितने एक शरीर प्राप्ति के निमित्त मनुष्य आदि यौनि में प्राप्त होते हैं और कितने एक कर्म और ज्ञान के तारतम्य से स्थावरता को प्राप्त हो जाते हैं जो जीव अन्न में प्राप्त हुए हैं उस अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं उससे स्त्री और पुरुषों का रज और शुक्र होकर उन दोनों के संयोग से वह गर्भरूप धारण करते हैं यही जीव कर्म के अनुसार स्त्री पुरुष और नपुंसक होता है इस प्रकार से इस जीव की इस लोक में गति और परलोक में गति होती है अब इसकी मुक्ति का वर्णन करता हूं जो शम दम आदि साधन संपन्न सदा अपने वर्ण आश्रम के कर्म करते और फल की आकांक्षा न करके ईश्वर अर्पण कर देते हैं वह मनुष्य देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत गमन करते हैं वह प्रथम ज्योति में प्राप्त हो पीछे दिन और फिर शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के निकट जाता है फिर उत्तरायण को प्राप्त होकर संवत्सर के निकट गमन करता है फिर सूर्यलोक को प्राप्त होता है चंद्र लोक से भी ऊपर विद्युत लोक को प्राप्त होता है फिर उससे आगे कोई एक पुरुष दिव्य देह को प्राप्त हो ब्रह्मलोक को जाता है और वहां से यहां नहीं आता है ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर दिव्य देह के आश्रित हो यह जीव रहता है उस दिव्य देह से ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के मन इच्छित भोगों को भोगता हुआ बहुत काल तक उस स्थान में वास कर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है उसकी फिर आवृत्ति नहीं होती जिस प्रकार से स्वप्न में देखी हुई सृष्टि जागृत होते ही लई हो जाती है इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से यह सब सृष्टि लय हो जाती है और जिन्होंने केवल पाप भी किए हैं और उपासना तथा पुण्य कर्म से रहित उनकी तीसरी गति अर्थात नरक होता है वे अनेक प्रकार के रौरव महारौरव घोर नरकों को भोगकर पीछे शेष कर्मों के अनुसार क्षूद्र जंतुओं के शरीर को प्राप्त होते हैं पृथ्वी में लीख मच्छर डांश आदि का जन्म होता है इस प्रकार से जीव की गति तुमसे वर्णन की अब और क्या सुनने की इच्छा है श्री रामचंद्र बोले हे भगवान आपने उपासना और कर्मफल से अनेक प्रकार से चंद्रलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन किया सो यथार्थ है गंधर्व आदि लोक और इंद्र आदि लोकों में किस प्रकार से भोग प्राप्त होते हैं कोई देवता कोई इंद्र और कोई गंधर्व होता है हे शंकर यह कर्म का फल है या उपासना का फल है सो कृपा करके वर्णन कीजिए इसमें मुझे बड़ा संदेह है शिवजी बोले उपासना और शुभ कर्म इन दोनों के ही योग से फल प्राप्त होता है वह हम वर्णन करते हैं जो मनुष्य युवा सुंदर सूर निरोग और बलवान हो वह यदि सप्तुक्त पृथ्वी को निष्कंटक भोग करता हो उसका नाम मानुषानंद है यह आनंद साधारण मनुष्यों को देह प्राप्त होने वाले आनंद से सौ गुना अधिक है जो मनुष्य तप आदि से संयुक्त होता है वह गंधर्व होता है मनुष्यों के आनंद से सौ गुना आनंद गंधर्वों को प्राप्त होता है इसी प्रकार से ऊपर ऊपर पितृलोक देवादी लोक में उत्तरोत्तर सौ गुना आनंद बढ़ता जाता है उनमें भी देवता देवता से इंद्र इंद्र से बृहस्पति बृहस्पति से ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव से ब्रह्मानंद उत्तरोत्तर सौ सौ गुना अधिक है ज्ञान के आनंद से अधिक आनंद तो देवलोक में भी नहीं है कारण कि ज्ञानी को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है कहीं से भय नहीं है जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वेद वेदांग के पारगामी निष्पाप और निष्काम है और भगवान की उपासना करने वाले हैं वह अनुक्रम से उत्तर उत्तर आनंद को प्राप्त होते हैं परंतु हे दशरथ कुमार यह जो आनंद है वह आत्मज्ञान के बराबर नहीं है इससे आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना उचित है जो ब्राह्मण ब्रह्म देवता हैं, उसे कर्म उपासना से कुछ प्रयोजन नहीं है न उसकी कर्म से कुछ वृद्धि और न करने से कुछ हानि भी है जो शास्त्र ने विहित कर्मों का विधान और निषिद्ध कर्मों का निषेध किया है वह केवल जब तक ज्ञान नहीं तभी तक है ज्ञान होने पर कुछ नहीं है और यदि ज्ञानी लोक स्थापन के निमित्त करे तो कुछ भी हानि नहीं है इस कारण से ज्ञानवान ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है जो कोई पुण्यवान ज्ञानी जानकर कर्म करता है उसके पुण्य का फल अक्षय होता है जिस फल को मनुष्य करोड़ ब्राह्मण के भोजन कराने से प्राप्त करता है वह फल एक ज्ञानी के भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है जो वस्तु ज्ञानी जनों को दिया जाता है वह करोड़ गुना मिलती है और जो मनुष्यों में अधम ज्ञानी की निंदा करता है वह क्षय रोग को प्राप्त होकर मृतक हो जाता है कारण कि ज्ञानी साक्षात ईश्वर हैं। हे रामचंद्र, जो निर्गुण को कठिन समझते हैं वह पहले सगुण की उपासना करें किसी भी सगुण उपासना करने वाली की अधोगति नहीं होती इस कारण सगुण रूप की ही उपासना करके सुखी हो जाओ श्री शिव गीता द्वादश अध्याय श्री रामचंद्र बोले हे देव देव महेश्वर आपको नमस्कार है आप उपासना की विधि और उसका देशकाल वर्णन कीजिए कि किस समय किस प्रकार उपासना की जाए हे भगवान हमारे ऊपर आपकी कृपा हो तो उपासना का अंग और नियम कहो फिर शिवजी बोले हे राम मैं तुमसे उपासना की विधि और उसका देशकाल कहता हूं तुम मन लगाकर सुनो जितने देवता हैं यह सब मेरे ही रूप हैं, वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं हैं। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं हे राजन वे पुरुष मेरा ही भेद बुद्धि से यजन करने वाले हैं जिस कारण कि इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है इसी से मैं सब क्रिया का भोक्ता और सबका फल देने वाला हूं जो पुरुष विष्णु शिव गणेश आदि जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं उसी भावना के अनुसार उसी देवता के रूप में मैं उन्हें मनोवांचित फल देता हूं विधि से अविधि से किसी प्रकार से हो जो मेरी उपासना करते हैं उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूं इसमें कोई संदेह नहीं है यद्यपि वह दुराचारी है परंतु वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए और पुण्यवान है यह भक्ति की महिमा दिखाई है परंतु यह निश्चय जानना चाहिए कि अनन्य भक्ति वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता कारण कि अनन्य भक्ति करने वाले का और स्थान में मन नहीं जाता जो एक निष्ठ होकर जीवात्मा और परमात्मा को एक ही रूप जानता है अर्थात जीव रूप भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है उसको पाप स्पर्श नहीं करता बहुत कहने से क्या लाभ उसे ब्रह्म हत्या भी स्पर्श नहीं करती उपासना की विधि चार प्रकार की है संपत आरोप संवर्ग और अध्यास अल्प वस्तु का भी गुण योग से मन की वृत्ति से अनंत गुणों की भावना से चिंतन करना जैसे कि मूर्ति में अनंत गुण विशिष्ट शिव तथा विष्णु का ध्यान करना इसका नाम संपत है एक देश या अंग में संपूर्ण उपास्य वस्तु का आरोप करके जो उपासना करनी है उसे आरोप कहते हैं जैसे ओमकार की उदगीत साम रूप से उपासना की जाती है आरोप और अध्यास इनका स्वरूप बहुधा एक सा है भेद इतना ही है कि बुद्धिपूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करके उसकी उपासना करना जैसे स्त्री पर अग्नि का आरोप अर्थात स्त्री को अग्नि रूप मानना यह अभ्यास है कर्मयोग से उपासना करने का नाम संवर्ग है अर्थात संपूर्ण भूतों को उपासना के योग से वश में करना जैसे प्रलय काल में संवर्ध नामक वायु अपनी शक्ति से सब भूतों को वश में करती है गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान से देवता में और अपने में भेद न मानना और अंतकरण से देवता के समीप प्राप्त होना और अंतकरण से ही सब पूजन कल्पित करना इसका नाम अंतरंग उपासना है और इसके उपरांत दूसरी विधि से बहिरंग उपासना कहलाती है तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी चाहिए और कहा तक करनी चाहिए किसी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप को जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को विजातीय ज्ञान से शिव का ध्यान करते हुए कामिनी के ध्यान से मध्य में विच्छिन्न न होकर व्यवधान रहित ज्ञान परंपरा से निधि करके ध्यान देवताओं में अपनी बुद्धि लगाकर एक रूप का साक्षात होने तक उपासना करता रहे संपद आदि जो चार उपासना वर्णन की है यह दृढ़ बुद्धि की उपासना तथा उपासना की परम अवधि है और सगुण उपासना इस प्रकार है कि मूर्ति की उपासना करने के समय उसके प्रत्येक अंगों में अक्षय दृष्टि लगाकर उपासना करो इस उपासना के अंगों को श्रवण करो उपासना के योग्य देशों का कथन करते हैं कि तीर्थ और क्षेत्र आदि को में ही जाने से उपासना होगी यह विचार न करें क्षेत्र आदि को में जाने की श्रद्धा त्याग दें और जहां अपना चित्र स्वच्छ और एकाग्र युक्त हो जाए वहां ही सुख से बैठकर उपासना करें कंबल मुद्रुक पास वस्त्र अथवा मृगचर्म पर स्थित होकर एकांत देश में स्थित हो समान ग्रीवा और शरीर को सरल करेंगे विधिपूर्वक भस्म धारण कर और संपूर्ण इंद्रियों को रोककर कर तथा भक्तिपूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करके ज्ञान शास्त्र द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त भक्ति से प्राणायाम करें जिसका अंतकरण मूढ़ और विवेक शून्य है उसकी इंद्रियां दुष्ट घोड़े के समान हैं। अर्थात जैसे दुष्ट घोड़ा सारथी के वश में नहीं आता वैसे ही दुष्ट इंद्रियों वाले उन्हें वश में नहीं कर सकते और जो ज्ञान संपन्न है उनके यत्न करने से संपूर्ण इंद्रियां मन के सहित वश में हो जाती हैं जिस प्रकार सुशिक्षित अश्व सारथी के वश में हो जाता है और जो विवेक शून्य चंचल चित्त बाह्य और अंतर सोच से हीन और अनुभव ज्ञान रहित है वे उस स्थान को नहीं प्राप्त होते परंतु निरंतर संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं और जो ज्ञानी स्थिर चित्त बाह्य आभ्यंतर पवित्रता से युक्त है वे उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहां से फिर आना नहीं होता जिसका विज्ञान रूपी सारथी मन रूपी लगाम धारण किए हैं इंद्रिय रूपी घोड़े जुते शरीर रूपी रथ में जो बैठा है वह संसार रूपी मार्ग से पार हो परम पद मोक्ष स्थान पर पहुंच जाता है हृदय कमल काम आदि दोष रहित शम आदि गुण संपन्न स्वच्छ और शोक रहित करके उसमें मेरा ध्यान करना उचित है जो अचिंत स्वरूप सीमा रहित है जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है जो नाश रहित कल्याण स्वरूप आदि अंत शून्य प्रशांत और सबका कारण है सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप रूप रहित उत्पत्ति शून्य आश्रय युक्त मुज ब्रह्म रूप को शुद्ध स्फटिक मणि के समान शरीर और अर्धांग में पार्वती को धारण किए व्याघ्र चर्म ओढ़े नीलकंठ त्रिलोचन जटाजूट धारण किए चंद्रमा शिर पर धरे नागो का यज्ञोपवीत पहने व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय दुपट्टा ओढ़े सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अभयदाता पीठ की ओर के ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए सब अंगों में विभूति लगाई तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस प्रकार से आत्मा की आरक्षी और प्राणों को उत्तर अरणी करके उसका मंथन करता हुआ मेरे ऊपर कहे अनुसार ध्यान करे तो वह मेरा साक्षात्कार पाता है जब यज्ञ को करते हैं तब अग्नि के निमित्त खैर या शम की दो लकड़ी ले ऊपर नीचे रख अग्नि के निमित्त उसे मथते हैं वेद वचन और शास्त्रों के वचन से मुझे कोई नहीं पा सकता परंतु जो एकाग्र चित्त से सदैव मेरा ध्यान करता है मैं उसे प्राप्त होता हूं और उसे फिर त्याग नहीं करता जो पाप से परामुख नहीं है जिसकी तृष्णा शांत नहीं है श्रवण मनन निधिधसन से जिसका मन समाधान नहीं है जिसका मन चंचल है ऐसा पुरुष केवल शास्त्र के अध्ययन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता जाग्रत, स्वप्न सुशुक्ति इन तीनों अवस्थाओं का प्रपंच जिस साक्षी रूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है वह ब्रह्म मैं हूं ऐसा यथार्थ जानने से यह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है तीनों अवस्थाओं में जो भोग पदार्थ जो भोगता और जो भोग्य वस्तु है यह तीनों ब्रह्म की ही सत्ता से कल्पित है इसका प्रकाशक गति करने वाला सदाशिव मैं ही हूं इस प्रकार निर्गुण कथन करके अब फिर मद अधिकारियों को सदगुण रूप का उपदेश करते हैं मध्याह्न काल के करोड़ों सूर्य के समान तेज़ युक्त और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसके नेत्र हैं, उनके मुख कमल का स्मरण करें एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला सबका साक्षी चित्त की प्रेरणा करने वाला निर्लप और निर्गुण है स्वाधिक सब भूतों का आत्मा वह एक ही देव है माया रूप प्रपंच का बीज प्रकट करता है वह पुरुष मैं ही हूं मुझको जो धीर पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से साक्षात्कार करते हैं उन्हीं को निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति होती है दूसरों को नहीं जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उन काष्ठ लौह आदि में सीधे तेढे चतुष्कोण आदि रूप से उसी वस्तु के आकार से हो रही है इसी प्रकार सबका अंतरात्मा एक ही है और शरीर में प्राप्त होने से उसी के आकार सा प्रतीत होता है यद्यपि उपाधि के वशीभूत होने से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है तथापि सर्व लोक के दुख से वह दुखी और सुख से सुखी नहीं होता जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्व अंतरयामी महान व्यापक स्वप्रकाश माया से रहित आत्म स्वरूप जानता है वही संसार बंधन से मुक्त होता है इसके सिवाय मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा उपाय नहीं है प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसके निमित्त वेद को उपदेश करना वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं हूं जो इस निश्चय से मुझे जानते हैं वे मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त हो जो मुझको तत्व से जानता है वह दुखों से छूट अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है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 अनेक प्रकार के अभिलाषित भोगों को भोगता है इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं जो पुरुष मेरी प्रीति के निमित्त इष्टपूर्त आदि कर्मों को करता है वह भी उसी फल को प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है जो करता जो भोजन करता है और जो अग्नि में हवन करता है जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है वह सब मेरे ही अर्पण करता है वह मेरे लोक की सब लक्ष्मी जगत के कर्तापन आदि से व्यतिरिक्त सब दिव्य संपत्ति भोगता है इसे साष्टार्य मुक्ति कहते हैं जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यास पूर्वक मुझमे ही आत्मा रूप जानता है वह अद्वैत स्वप्रकाश ब्रह्म के तद्रूप को प्राप्त होता है जो जीव का यथार्थ स्वरूप है इस स्वरूप से अवस्थान करने का नाम सायुज्य मुक्ति है सत्य ज्ञान अनंत आनंद इत्यादि लक्षण युक्त और सब धर्म रहित मन और वाणी से परे सजाती और विजाती पदार्थों के उसमें न होने से इस ब्रह्म को अद्वैत कहते हैं हे राम यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है इसे आत्मरूप जानकर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 एक मैं ही विद्यमान रहता हूं मैं नित्य परमानंद स्वप्रकाश और चिदात्मा हूं काल दिशा विदिशा पंचभूत इस स्वरूप में कुछ नहीं है मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है मैं केवल एक ही विद्यमान रहता हूं मेरे निर्गुण स्वरूप कोई नील पीत आदि आकार और वर्ण का नहीं है और इन चर्म चक्षु से भी कोई मुझे देखने को समर्थ नहीं हो सकता जो कोई हृदय में बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानता है वे ही ज्ञान मुक्त हो जाते हैं श्री रामचंद्र जी बोले हे भगवान मनुष्यों को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से होता है हे शंकर जो आपकी कृपा मेरे ऊपर है तो इसका उपाय वर्णन कीजिए श्री भगवान बोले ब्रह्म लोक पर्यंत दिव्य देह को भी नाशवत समझकर कर भारिया मित्र पुत्र आदि इन सबको क्लेशदाता और अनित्य समझकर इनसे चित्त की वृत्ति पृथक करें और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त मोक्ष शास्त्र वेदांत में निष्ठाशील होकर उसी के जानने का उपाय करता हुआ ब्रह्म गुरु के निकट जाए उस गुरु के आगे अपने हाथ में लाया हुआ पदार्थ रख के दंडवत प्रणाम करें फिर उठ के हाथ जोड़ के इच्छित अर्थ का निवेदन करें बहुत काल तक सावधान हो इन्हें सेवा से संतुष्ट करें और मन लगाकर सब वेदांत के वाक्यों का अर्थ श्रवण करें और संपूर्ण वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य भी निश्चल करें यह नहीं कि अहम ब्रह्म करता फिरे इसका नाम ब्रह्मवादियों ने श्रवण कहा है लौह मणि आदि के दृष्टांत सदयुक्ति से जैसे कि चुंबक की शक्ति से लोहा भ्रमण करता है इसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता से जगत भ्रमण करता है श्रवण को पुष्ट करके मनन करें अर्थात उसका चिंतन करें वाक्य अर्थ के विचार का ही नाम मनन कहा है ममता और अहंकार रहित सब में समान संग वर्जित शांति आदि साधन संपन्न होकर निरंतर ध्यान योग से आत्मा का आत्मा से ही ध्यान करने को निधिध्यासन कहते हैं संपूर्ण कर्म के क्षय हो जाने से जो आत्मा का साक्षात्कार है किसी को शीघ्र और किसी को चिरकाल में होता है जिसे प्रतिबंधक नहीं होता उसे शीघ्र और जिसे प्रतिबंधक होते हैं उसे देर में होता है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 जिसको मोह अहंकार नहीं है जो संपूर्ण संघ से रहित है संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में और संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा को देखता है इस प्रकार विचरता हुआ प्राणी जीवन मुक्त कहलाता है कारण कि वह प्रारब्ध कर्म क्षय के निमित्त विचरता है सांप की कैचुली सर्प रहित जिस प्रकार देखने वाले को भय देती है और सर्प के शरीर से छूटने पर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 इस संसार से वह तत्काल छूट जाता है जीवन मुक्त पुरुष तीर्थ में या चांडाल के घर में देह का त्याग करे अथवा ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करे या अचेतन होकर मृतक हो जाए वह ज्ञान के बल से ही मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे या नग्न भक्ष्य अथवा अभक्ष्य कुछ भी खा जाए जहां शयन करे वह प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है जिस प्रकार दूध में से निकाला हुआ घृत यदि फिर दूध में डालो वह घृत उसमें नहीं मिलता उसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता हे रामचंद्र जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते और सुनते हैं वह अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं हे राम तुम्हारा अंतकरण जो संशय के वश में हो रहा है इस कारण तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो इससे अनायास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी श्री शिव गीता चतुर्दश अध्याय शिव जी से ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सुनकर अब दूसरे साधनों से प्रश्न करते हुए रामचंद्र जी बोले हे भगवान यद्यपि आपका रूप सच्चिदानंदात्मक निर्व्ययी क्रियाशून्य और निर्दोष है तथा सब धर्मों से परे मन और वाणी के अगोचर आपको सर्वव्यापक होने से जीव सर्व स्थान में स्थित आत्मा रूप से देखता है आत्मविद्या और तप ही जिसका मूल साधन है जो उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य है जो मूर्ति रहित सम्पूर्ण भूतों का आत्मा अर्थात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 हे महाभुज रामचंद्र सुनो मैं इस विषय में उपाय कहता हूं प्रथम सगुण उपासना करते करते चित्त को एकाग्र करें और स्थूल सौराम्भिक न्याय से निर्गुण स्वरूप में चित्त की वृत्ति प्रवर्त करें स्थूल सौराम्भिक न्याय इसको कहते हैं कि प्रिय मनुष्य को जिस प्रकार मृग दिखाकर रवि यथार्थ जल है ऐसा प्रतारणा से बुलाकर फिर वास्तविक जल दिखाते हैं इसी प्रकार प्राणी को प्रथम साधना आदि का उपदेश कर पीछे ब्रह्म ज्ञान का कथन करते हैं और इस प्रकार जाने की इस अन्न के पिंड स्थूल देह में जन्म मृत्यु व्याधि यही दृढ़ता से विद्यमान है अर्थात निश्चय ही इसकी दशा बदलती रहती है ऐसे स्थूल देह में प्राणों को अहमभाव से जो आत्मबुद्धि दृढ़ हो जाती है वह नहीं मिटती आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और इसका नाश भी नहीं होता कारण कि यह नित्य है अब शरीर की अवस्था वर्णन करके इसकी प्रतिपादन करते हैं उत्पत्ति अस्ति, परिपक्वता वृद्धि क्षय और नाश यह शरीर की छय अवस्थाएं हैं। और घट में स्थित आकाश जिस प्रकार निर्विकार है इसी प्रकार इस देह में आत्मा विकार रहित है इस प्रकार देह और आत्मा इन दोनों के धर्म परस्पर विरुद्ध हैं। अज्ञानी जन अविद्या से देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञानी देह से आत्मा को पृथक देखते हैं घड़िया में गला करके डाले सुवर्ण की कांति के समान प्राणमय कोश है यह स्थूल देह के अन्तर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 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है आकाश से श्रोत, पृथ्वी से घ्राण जल से जीवहा और तेज से चक्षु और वायु से त्वचा उत्पन्न होती है इस प्रकार यह इंद्रिय पांच भौतिक है जीवत्व प्राप्ति के तीन शरीर हैं: स्थूल सूक्ष्म और कारण स्थूल का अंत सूक्ष्म और सूक्ष्म का अंत कारण शरीर है सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं इन तीनों शरीरों में पांच कोष रहते हैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयी और आनंदमय स्थूल शरीर में अन्नमय कोष है सूक्ष्म शरीर में आनंदमय कोष है इन पांचों कोषों में अन्नमय कोष से वर्णन करके लिंग शरीर के तीनों कोष कहकर लिंग शरीर के अवयों का वर्णन किया है इन पांच भूतों के सात्विक आदि अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं जिसमें बुद्धि निश्चयात्मिका और मन संशयात्मक है और वचन हाथ पाद वायु उपस्थ यह पांच कर्मेंद्रिया तो आकाश आदिकों के रजोगुण अंश से क्रमपूर्वक उत्पन्न होते हैं और उन सबके रजोगुण समान मिलने से पांच प्राण आदि वायु उत्पन्न होते हैं यही पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रिया पांच प्राण मन और बुद्धि मिलाकर सत्रह अवयों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है यह लिंग शरीर तपाए हुए लौह खंड के समान गोल है इस कारण परस्पर के अध्यास पढ़ने से साक्षी चैतन्य से युक्त है जहा साक्षी चैतन्य लिंग शरीर से अध्यास को प्राप्त होता है वहीं आनंदमय कोष है उस आनंदमय कोष का जो कर्तव्यपन का अभिमानी है वही उपासना और कर्मफल से इस लोक तथा परलोक में कर्मफल का भोगने वाला कहा जाता है और जिस समय निद्रा अवस्था में यही आत्मा लिंग शरीर के अध्यास को छोड़कर केवल अपने स्वरूप में अविद्या संयुक्त रहता है तब इसकी साक्षी संज्ञा है अंतकरण आदि इंद्रिय और इनकी वृत्ति अनुभव और स्मृति इनका दृष्टा होने से अंतकरण का अध्यास होने पर आत्मा को साक्षित्व और केवल अंतकरण का अध्यास नहीं ऐसा हुआ तब भोकृत्व होता है इसके उपरांत इस श्रुति को कहते हैं आतप बिना आच्छादित बिंबरूप ईश्वर छाया आच्छादित बिंबरूप यह दोनों ब्रह्म प्रकाश से प्रकाशित हैं इन दोनों में एक जीव भोक्ता होने से कर्म फल को भोगता है और ईश्वर दृष्टा होने से भुगाता है क्षेत्र के जीवात्मा को रथी शरीर को रथ बुद्धि को सारथी मन को लगाम कहते हैं सो तुम जानो इंद्रियों को घोड़े स्वरूप जानना और यह इंद्रिय रूपी अश्व रूप आदि विषय रूपी स्थान में विचरते हैं इंद्रिय और मन के सहित यह आत्मा भोगता कहलाता है वास्तव में उपाधि बिना यह आत्मा शुद्ध है कदाचित कर्तव्य भूकृत्व को प्राप्त नहीं होता तात्पर्य यही है कि रथी तो रथ में बैठा है सारथी और घोड़े रथ को जिधर ले जाए उधर ही जाता है और यदि घोड़े दुष्ट हुए तो सारथी का भी कहना न मानकर रथ लेकर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं इसी प्रकार दुष्ट इंद्रिया इस शरीर रूपी रथ को विषयों में ले जाकर पटकती है तब सब इंद्रियों के सहित आत्मा दुखी प्रतीत होता है इस प्रकार से जो ब्राह्मण शांति आदि से युक्त होकर उपासना करता है वह जिस प्रकार से कदली के वक्कल को बराबर उतारते चले जाओ तो उसमें वक्कल ही निकलते हैं पश्चात सार प्राप्त होता है इसी प्रकार पंच में क्रम से उपासना करते और उनसे चित्त हटाते तथा उन्हें असार रूप जानते हुए सबके अंतह सारभूत आत्मा को प्राप्त होता है इस प्रकार मन को सावधान करके पंच कोश का ज्ञान करके जो मन स्थिर करता है तब उसका चित्त निराकार परमात्मा में लग जाता है तब यह मन केवल परमात्मा को ही ग्रहण करता है जो केवल अदृश्य अग्राहीय, स्थूल सूक्ष्म आदि धर्म से परे है उसमें प्राप्त होकर निश्चल हो जाता है फिर चलायमान नहीं होता श्री रामचंद्र बोले जब श्रवण आदि साधन द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो वेद शास्त्र के जानने वाले यज्ञशील सत्यवादी उसके श्रवण करने में प्रवर्त क्यों नहीं होते और कोई सुनकर भी आत्मा को जान नहीं सकते और कोई जानकर भी मिथ्या मानते हैं क्या यह आपकी माया है श्री शिवजी बोले हे महाबाहो यह ऐसी ही है इसमें कुछ संदेह नहीं है मेरी त्रिगुणात्मिका माया का उल्लंघन करना महाकठिन है जो मेरी शरण में आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं वे ही इस माया को तरते हैं हे महाभुज जो अभ्य भक्त हैं और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय में नहीं है वे इस लोक और परलोक में अनेक प्रकार के फल की इच्छा करने वाले हैं उनको कर्म अनुसार फल मिलता है वे सुख भोगकर भी थोड़े काल में इस लोक में प्राप्त होते हैं कारण कि उन्हें तो कर्म फल ही इष्ट है और कर्म फल छाई होने वाला है तथा थोड़ा और ऐसे लोकों में उन फलों को भोगते हैं जहां जहां अल्प सुख है और शीघ्र नष्ट हो जाता है इस बात को न जानकर जो अधम मनुष्य कर्मों को करते हैं वे माता के गर्भ में उत्पन्न होकर बारंबार मृत्यु मुख में पड़ते हैं अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी के करोड़ों जन्मों के संचित किए पुण्य से मेरे विषय में भक्ति होती है वही श्रद्धायुक्त मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है और दूसरा करोड़ों जन्म भी कर्म करने से मुझे प्राप्त नहीं होता इस कारण हे राम और सब त्याग कर केवल मेरी ही भक्ति करो दूसरे और सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में हो जाओ मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा तुम इस विषय में कुछ सोच मत करो हे राम जो कुछ कर्म तुम करते हो जो भोजन करते हो जो हवन करते हो और जो देते हो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 श्री रामचंद्र बोले हे भगवान आपकी भक्ति कैसी है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण हो जाता है और मुक्ति पदवी प्राप्त करता है हे शंकर वह सब आप वर्णन कीजिए जिससे संसार से निवृत्ति हो जाए शिवजी बोले जो वेद अध्ययन दान यज्ञ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 भस्म लगाने वाला भस्म पर शयन करने वाला सदा जितेंद्रिय जो सदा रुद्र सूक्त जपता और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है वह उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है जो रुद्र सूक्त या अथर्व शीर्ष मंत्रों का जप करता है कैवल्य उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद का जो जप करता है उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है धर्म से विलक्षण अधर्म से विलक्षण कार्य और कारण से भी परे भूत और भविष्य काल से भी परे जिसको मैं कहता हूं सो तुम सुनो जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं जो संपूर्ण उपनिषदों में से सार ग्रहण किया है जैसे दही में से घृत जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं वह अकार उकार मकारात्मक हमारा पद है सो मैं तुमसे संक्षेप से वर्णन करता हूं यही अक्षर पर ब्रह्म और सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है यही उत्तम आधार है यही उत्तम तारक है इसको जानकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है ऐसा वेदांत प्रतिपादित करता है यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है वह वस्तु क्या है अब उसका वर्णन करते हैं वह मेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदय आकाश में जो ब्रह्म है उसे ओमकार कहते हैं यही परम मंत्र है इसी में सब लोग निवास करते हैं यह ओमकार ही ब्रह्म और सब कुछ है उसकी चार मात्राएं हैं अकार, उकार और मकार और अंत की कारण रूप आधी मात्रा है पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक ऋग्वेद ब्रह्मदेव आठ वसु ग्रहपत्य अग्नि गायत्री छंद और प्रातः सेवन यह आठ देव निवास करते हैं दूसरी उकार मात्रा में भूलोक विष्णु रुद्र अनुष्टुप छंद यजुर्वेद यमुना नदी दक्षिणाग्नि मध्य दिन सेवन यह देवता निवास करते हैं तीसरी मकार मात्रा में स्वर्ग लोक, सामवेद आदित्य महेश्वर आहवनीय अग्नि जगति छंद और सरस्वती नदी और अथर्ववेद तृतीय सेवन यह वास करते हैं और जो चौथी मात्रा है वह सोम लोक है अथर्वांगस गाथा संवर्तक अग्नि महलोक विराट सभ्य और अवस्थ्य अग्नि शूत्रदी नदी और यज्ञ पुंछ यह देवता निवास करते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था से परे अमांत्रिक अवस्था रूप आत्मा ही है यह वाचक वाच रूप वाणी मन का मूल अज्ञान दूर करने से व्यवहार के अयोग्य है तथा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 वह शिवरूप सनातन ब्रह्म ओमकार में ही वर्तमान है इस कारण ओमकार का जपने वाला नहीं संदेह मुक्त हो जाता है श्रोत अग्नि से अथवा स्मार्त अग्नि से अथवा शैव अग्नि से उत्पन्न हुई भस्म को जो ओमकार से अभिमंत्रित करके ओमकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है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 किंवा जल से जो ओमकार युक्त मेरे निमित्त दान करता है वह करोड़ गुना हो जाता है किसी प्राणी मात्र की हिंसा न करनी सत्य बोलना चोरी न करनी बाही अभ्यंतर शौच युक्त इंद्रिय निग्रह करने वाले वेद अध्ययन में तत्पर जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्यारे हैं जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है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 मेरा अभिषेक करता है उससे अधिक प्यारा दूसरा मुझे नहीं है और जो जल में स्थित हो सूर्य की ओर मुख किए, ऊपर को बाहें उठाई, सूर्य के बिंब में, में मेरा ध्यान करता हुआ, अथरवांग गिरश का जप करता हुआ वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है और वृद्ध अंतर और देवव्रत सोम को तथा योग आज दोह मंत्रों का जो मेरे आगे गान करता है वह इस लोक में परम सुख को भोगकर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होता है अथवा जो ईशावाश्य आदि मंत्रों को सावधान हो मेरे सन्मुख जप करता है वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो मेरे लोक में अक्षय सुख भोग करता है हे रघुनाथ जी यह मैंने भक्तियोग योग तुम्हारे प्रति वर्णन किया है यह मनुष्यों को सब कामना देने वाला है अब और क्या सुनने की इच्छा करते हो श्री शिव गीता षोडश अध्याय श्री रामचंद्र बोले हे भगवान आपने मोक्ष मार्ग संपूर्ण वर्णन किया अब इसका अधिकारी कहिए इसमें मुझको बड़ा संदेह है आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए श्री भगवान बोले हे राम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री ब्रह्मचारी ग्रहस्थ तथा बिना यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण वानप्रस्त जिसकी स्त्री मृतक हो गई है सन्यासी, पाशुपत व्रत करने वाले इसके अधिकारी हैं और बहुत कहने से क्या है जिसके अंतकरण में शिवजी के पूजन की प्रबल भक्ति हो वही इसके अधिकारी हैं और जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हुआ है वह इसके अधिकारी नहीं हैं। तथा मूर्ख अंधे बहरे, मूक, शौचाचार रहित स्नान संध्या आदि विहित कर्मों से रहित अज्ञो का उपहास करने वाले भक्तिहीन, विभूति रुद्राक्षधारी पाशुपत व्रत वालों से द्वेश करने वाले चिन्हधारी इनमें से किसी का भी इस शास्त्र में अधिकार नहीं है जो मुझसे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 भेद मानने वालों की गति नहीं होती इसमें प्रमाण ब्रह्मा, स शिव स हरि से इंद्र सो, सो, सो अक्षर परम स्वराट अर्थात वही परमात्मा शिव हरि इंद्र अक्षर परम विराट है एक रूपम बहुदा यह करोति। वही एक अनेक रूपों को धारण करता है और चाहे अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कर्म में तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो तो शिव की भक्ति न होने के कारण वह संसार से मुक्त नहीं होता जो वेद बाह्य धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होते हैं उन्हें केवल दृष्ट मात्र फल की प्राप्ति होती है वे मोक्ष शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं। काशी द्वारका श्री शैल पर्वत व्याघ्रपुर इन क्षेत्रों में शरीर त्यागने से इस पुरुष को मेरी कृपा से तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है जिसके हाथ पैर और संपूर्ण इंद्रियां तथा मन वश में है विद्या तप और कीर्ति विद्यमान है, वही तीर्थ का फल प्राप्त करते हैं विकारी मन वाले तीर्थ का फल प्राप्त नहीं कर सकते जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसे अधिकार है परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता केवल माता पिता के श्राद्ध कर्म में उच्चारण कर सकता है जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता तब तक वह शूद्र के ही समान है नाम संकीर्तन और ध्यान में तो सब ही अधिकारी हैं। शिवजी में तादात्म ध्यान से अर्थात शिवोहम इस प्रकार अंतकरण की एक वृत्ति करने से यह प्राणी संसार से पार हो जाता है जिस प्रकार ध्यान तप वेद अध्ययन तथा दूसरे कर्म है यह ध्यान करने से हजारों भाग की तो भी समान नहीं हो सकते जाति आश्रम अंग देश काल किमवा, आसन आदि साधन यह कोई भी ध्यान योग के समान नहीं है चलते फिरते बैठते उठते बोलते शयन करते अथवा दूसरे कार्यों में भी युक्त हो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 उनको तीर्थ क्षेत्र या दूसरे कर्मों के करने से क्या लाभ है उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए शिव भक्ति करने वाले योगी हों अथवा न हों सब रुद्राक्ष धारण करें जिन्हें शिव भक्ति प्राप्त होने की इच्छा हो जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्ष को धारण करता है वह महापापी होगा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 जो कोई बेल वृक्ष के जड़ की मिट्टी शरीर में लगाता है उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते श्री रामचंद्र बोले हे भगवान किन मूर्तियों में पूजन करने से आप प्रसन्न होते हैं यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा है सो आप कृपा कर कहिए श्री भगवान बोले मृतिका गोबर भस्म चंदन वालूका काष्ठ पाषाण लौह खंड केसर आदि रंग कांसी जस्त पीतल तांबा रूपा सुवर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्न पारा अथवा कपूर इनमें से जो अपने को प्राप्त हो सके और जो इष्ट हो उससे शिवलिंग की मूर्ति निर्माण करें इस प्रकार प्रीति से मेरी उपासना करें तो कोटि गुना फल होता है गृहस्थी पुरुषों को उचित है कि मृत्तिका, काष्ठ लौह कांसी अथवा पाषाण की प्रतिमा करें उसमें पूजन करने से गृहस्थियों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है मृत्तिका की प्रतिमा पूजन करने से आयु काष्ठ की प्रतिमा पूजन करने से संपत्ति कांसी की पूजन करने से कुल वृद्धि लौह की प्रतिमा पूजन करने से धर्म वृद्धि पाषाण की प्रतिमा पूजन करने से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 उसी का विचार करना पाप आचरण न करना यही आत्मा की पूजा है उनके आसन पर पूजा करने से मनुष्य को सब कामना की प्राप्ति हो जाती है मृग चर्म के आसन पर पूजा करने से मुक्ति और व्याघ्र चर्म पर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान पत्र के आसन पर आरोग्यता पाषाण के आसन पर दुख और काष्ठ के आसन पर पूजा करने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं वस्त्र पर बैठने से लक्ष्मी प्राप्ति और पृथ्वी पर बैठकर जपने से मंत्र सिद्ध नहीं होता उत्तर या पूर्व को मुख कर जप और पूजा का प्रारंभ करना उचित है हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो अब माला की विधि कहता हूं स्फटिक की माला से साम्राज्य प्राप्त होता है पुत्र जीव जिया पोते की माला से अत्यंत धन की प्राप्ति होती है कुश की ग्रंथी की माला से आत्मज्ञान और रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है प्रवाल अर्थात मूंगा की माला से सब लोक को वश करने की सामर्थ्य होती है आंवले के फलों की माला मोक्ष की देने वाली है मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं की देनहारी है माणिक्य की माला त्रिलोकी की स्त्रियों को वश में करने वाली है नील मरकत मणिक की माला शत्रु को भय देती है सोने की बनी माला बड़ी शोभा को तथा लक्ष्मी को देती है चांदी की माला से मनोवांछित कन्या प्राप्त होती है और एक पारे की माला जो औषधि द्वारा बनती है वह संपूर्ण ही कामना को प्राप्त करती है 108 सौ मणियों की माला सबसे उत्तम होती है 100 दाने की उत्तम 50 दाने की मध्यम अथवा सत्तावन दाने की भी मध्यम है और 27 दाने की माला अधम कहलाती है 25 दाने की भी अधम होती है जो 100 दाने की माला हो तो 50 अक्षर औ से लो तक उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं अर्थात मेरु तक एक बार गिन सकता है इस प्रकार से स्पष्ट स्थापन करें और किसी को माला न दिखावे गुप्त जपे जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जप किया जाता है वर्ण विन्यास कल्पना से एक ही बार में उसका पुरुष चरण हो जाता है बायां चरण गुदा स्थान पर रखें अर्थात एडी लगावे और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे यह उत्तम और अतिश्रेष्ठ यौनिबंध आसन कहलाता है जो योनि मुद्रा के आसन से बैठकर सावधान होकर जब करता है कोई भी मंत्र हो अवश्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है छिन्न रोद्र स्तंभित मेलित, मूर्छित सोप्त मत हीनवीर दग्ध त्रस्त शत्रु पक्ष के जानने वाले यह मंत्र शास्त्र में मंत्रों के प्रकार लिखे हैं उनमें इनके लक्षण लिखे हैं कि इस प्रकार का मंत्र ऐसा होता है तथा बालक यौवन वृद्ध मत इत्यादि किसी प्रकार का भी दोषित मंत्र क्यों ना हो यौनी मुद्रा के आसन से जब करें तो सिद्ध हो जाता है इसी मुद्रा से वे मंत्र सिद्ध होते हैं दूसरे प्रकार से नहीं होते उस काल से लेकर मध्याह्न काल तक मंत्र का जब करना कहा है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 यह षक्षर मंत्र है हे राम अथवा अथर्वशीर्ष या कैवल्य उपनिषद के जो मंत्र जपता है वह उसी देह से स्वयं शिव हो जाता है अर्थात शिवशाय मुक्ति को प्राप्त होता है जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता और नित्य जप करता या श्रवण करता है वह निह संदेह संसार से मुक्त हो जाता है सुतजी बोले हे शौनक आदि ऋषियों भगवान शिवजी जी रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश कर वहां ही अंतर ध्यान हो गए और आत्मज्ञान के प्राप्त होने से रामचंद्र ने भी अपने को कृतार्थ माना और एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं उनके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है इस कारण हे मुनियों, नित्य प्रति सावधान होकर शिव गीता को सुनो अनायास मुक्ति हो जाएगी इसमें कुछ भी संदेह नहीं है इसमें शरीर को क्लेश नहीं है मानसिक क्लेश नहीं है धन का व्यय नहीं है न और किसी प्रकार की पीड़ा है केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है हे ऋषियों इस कारण तुम नित्य प्रति शिव गीता का श्रवण करो ऋषि बोले हे सूत जी आज से आप ही हमारे आचार्य पिता और गुरु हो जो कि आपने हमको अविद्या के पार तार दिया जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले को गौरव अधिक है इस कारण है सूत जी सत्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है व्यास जी बोले ऐसा कहकर संपूर्ण ऋषि सायंग संध्या करने के निमित्त गए और सूत पुत्र की प्रशंसा करते हुए गोमती नदी के समीप ध्यान करते हुए शिव शिवपरायण हुए श्री शिव गीता सप्तदश अध्याय अव्यक्त से काल की उत्पत्ति हुई तथा उसी से प्रधान पुरुष की उत्पत्ति हुई है और उनसे यह सब जगत उत्पन्न हुआ है इस कारण यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममयी है जो संसार में सब और को अपने कर्ण किए और सबको व्याप्त करके स्थित हो रहा है सब जगत के पैर जिसके चरण हैं और सबके हाथ नेत्र शिव मुख जिसके हाथ नेत्र शिव मुख हैं, तथा जो संपूर्ण इंद्रिय और गुणों के आभास से युक्त शरीर में स्थित है और जो सब इंद्रियों से वर्जित है सबका आधार सदानंद स्वरूप अप्रकट द्वैत रहित संपूर्ण उपमा के योग्य सबके परे नित्य तथा प्रमाण से भी परे निर्विकल्प निराभास सब में व्यापक परम अमृत स्वरूप सबके पृथक और सब में स्थित निरंतर वर्तमान निश्चल अविनाशी निर्गुण और परम ज्योति स्वरूप ऐसा उन स्थान को विद्वानों ने वर्णन किया है वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा बाह्य और अभ्यंतर से परे जिसे कहते हैं वही मैं सर्वगत शांत स्वरूप ज्ञानात्मा परमेश्वर हूं यह स्थावर जंगमात्मक संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है यह प्राणी मेरे ही निवास स्थान है ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं एक प्रधान और एक पुरुष यह दो जो वर्णन किए हैं उन दोनों का संयोग करने वाला अनादिकाल है यह तीनों अनादि हैं और अव्यक्त में निवास करते हैं इनका वो तदात्मक रूप वही साक्षात मेरा स्वरूप है जो महत से लेकर यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करती है वह संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कहलाती है यह पुरुष ही प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है अहंकार सहित होने से 25 तत्व निर्मित यह देह कहलाता है पृथ्वी का प्रथम विकार ही महान कहलाता है यह आत्मा विज्ञान शक्ति युक्त स्थित रहता है पीछे उसी से विज्ञान शक्ति का जानने वाला अहंकार उत्पन्न होता है उस एक ही महान आत्मा का नाम अहंकार कहा जाता है वही जीव और अंतरात्मा कहा जाता है यह तत्व के जानने वालों ने कहा है यही जन्म लेकर सुख और दुख भोगता है यद्यपि यह विज्ञान आत्मा है परंतु मन के संग होने से वह मन उसके उपकारक है अज्ञान के कारण इस पुरुष को संसार की प्राप्ति हुई है और प्रकृति से पुरुष का संयोग होने से कालांतर में पुरुष को अज्ञान की प्राप्ति हुई है यह काल ही जीवों को उत्पन्न करता और काल ही संहार करता है संपूर्ण ही काल के वश में है परंतु काल किसी के वश में नहीं है वही सनातन सबके हृदय में स्थित होकर इन सबको जानता है और वश में रखकर शासन करता है उसी से भगवान प्राण स्वरूप सर्वज्ञ पुरुषोत्तम कहलाते हैं मनीषी विद्वानों ने इंद्रियों से परे मन को कहा है मन से परे अहंकार अहंकार से परे महत है महान से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है पुरुष से परे भगवान प्राण स्वरूप हैं, उनसे यह सब जगत हुआ है प्राण से परे व्योम अर्थात आकाश है और व्योम से परे अग्नि ईश्वर है सो मैं सबसे व्याप्त शांत स्वरूप हूं और मुझसे यह सब जगत विस्तृत हुआ है मुझसे परे और कुछ नहीं है प्राणी मुझको जानकर मुक्त हो जाता है संसार से स्थावर जंगम इनमें किसी को भी नित्यता नहीं है केवल एक मैं ही व्योम रूप महेश्वर हूं सो मैं ही सब जगत को उत्पन्न करके संहार करता हूं माया स्वरूप मुझ में काल की संगति होकर मेरी स्थिति से ही काल संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है कारण कि संपूर्ण प्राणियों की आयु की संख्या करने से ही इसका नाम काल हुआ है यही अनंतात्मा सब जगत को यथायोग्य रखता है यही वेद का अनुशासन है किसी को महादेव कालात्मा कालांत आदि नाम से उच्चारण करते हैं यही दैत्यों को संहार करते हैं इस प्रकार जानना उचित है सूत जी बोले हे ब्रह्मवादी ऋषियों तुम सावधान होकर सुनो हम उन देवदेव -देव आदि पुरुष का महात्मा कहते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत प्रवर्त हुआ है शिव जी बोले अनेक प्रकार के तप दान ज्ञान और यज्ञ से पुरुष मुझे इस प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझको जानने में समर्थ होते हैं इससे केवल श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझे शीघ्र जान सकते हैं मैं ही सर्वव्यापी होकर सब प्राणियों के अंतकरण में स्थित हूं हे मुनीश्वरों मुझे यह संसार सब लोगों का साक्षी नहीं जानता है जो यह परमात्मा सबके हृदयांतर में निवास करता है उसी के अंतर में यह सब जगत है वही धाता विधाता कालाग्नि स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा मैं हूं मुझको मुनि और सब देवता भी नहीं जानते हैं तथा ब्रह्मा इंद्र मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथार्थ जानने में समर्थ नहीं होते मुझ ही एक परमेश्वर को सदा वेद स्तुति करते रहते हैं और ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते रहते हैं पितामह ब्रह्मा सहित संपूर्ण लोक नमस्कार करते हैं और योगी जन संपूर्ण भूतों के अधिपति भगवान का ध्यान करते हैं मैं ही संपूर्ण हवियों का भुगतान और फल देने वाला हूं मैं ही सबका शरीर रूप होकर सबका आत्मा सब में स्थित हूं मुझे विद्वान धर्मात्मा और वेदवादी देख सकते हैं उनके निकट जो नृत्य प्रति मेरी उपासना करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय करते हैं उनको मैं परमानंद, परम पद स्वरूप अपने स्थान को देता हूं और जो शूद्र आदि नीच जाति अपने धर्म में स्थित है और वह मेरे भक्ति करते हैं वे काल से यद्यपि मिले हुए हैं तथा मेरी कृपा दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं मेरे भक्त पाप रहित हो जाते हैं उनका कभी नाश नहीं होता प्रथम तो यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता यदि वह बीच में ही सिद्धि प्राप्त होने से पूर्व मृतक हो जाएं, तो फिर योगी के घर में जन्म ले सत्संग को प्राप्त हो मुक्त हो जाते हैं जो मूर्ख मेरे भक्तों की निंदा करता है उसने देव-देव साक्षात मेरी ही निंदा की है और प्रेम से उनका पूजन करता है उसने मानो मेरा ही पूजन किया है परिपूर्ण शिव स्वरूप में और क्या शुभ किया जाए जो कुछ शिव के भक्त के निमित्त किया है वह सब कुछ मुझ शिव स्वरूप के ही वास्ते किया है जो प्रेम से मेरे आराधन के कारण पत्र पुष्प फल जल नियमित होकर प्रदान करता है वह मेरा भक्त और मेरा प्यारा है मैं ही जगत की आदि में सृष्टि उत्पन्न करने से ब्रह्मा परमेष्ठी कहा जाता हूं तथा पालन करने से उत्तम पुरुष परमात्मा इस नाम से गाया जाता हूं मैं ही संपूर्ण योगियों का अविनाशी गुरु हूं मैं ही धर्मात्माओं का रक्षक और वेद विरोधियों का नाश करने वाला हूं मैं ही योगियों को संसार बंधन के सब प्रकार के क्लेशों से छुड़ाने वाला हूं मैं ही सब प्रकार संसार से रहित होकर संसार का कारण भी हूं मैं ही सब संसार को उत्पन्न करने वाला पालन करने वाला तथा संहार करता हूं कारण की कार्य अपने कारण में लय हो जाता है इससे सब जगत मुझसे उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है और यह मेरी महाशक्ति लोक को मोहने वाली माया है जो अनेक प्रकार से जगत को उत्पन्न करती है और मेरी ही यह पराशक्ति विद्या नाम से गाई जाती है मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर उस अज्ञान को उत्पन्न करने वाली संसार में भ्रमाने वाली माया को नाश करता हूं मैं ही संपूर्ण शक्तियों को प्रेरणा करने वाला हूं और मैं ही निवृत्त करने वाला हूं मैं ही अमृत का निधान हूं मैं ही संपूर्ण जगत हूं और मुझ में ही सब जगत है अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूं दूसरी वस्तु कुछ नहीं है यह सब जगत मुझसे ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है जैसे मकड़ी अपने में से जाला निकालकर ग्रहण कर लेती है इसी प्रकार मैं जगत को उत्पन्न कर फिर लय कर लेता हूं मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं ज्योति सनातन हूं मैं ही परमात्मा परब्रह्म ब्रह्म हूं मुझसे परे कोई दूसरा नहीं है यह एक शक्ति जो सबके अंतकरण में स्थित होकर अनेक प्रकार के जगत को उत्पन्न करती है यही मेरी शक्ति मुझ ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर जगत की रचना करती है और मुझ ही में स्थित है दूसरी शक्ति नारायण देव जगन्नाथ जगन्मय विष्णु स्वरूप होकर इस संपूर्ण जगत को स्थापित करती अर्थात पालती है तीसरी महती शक्ति है जो संपूर्ण जगत का संहार करती है उस शक्ति का नाम तामसी है तथा उसका रौद्र रूप है काल नाम है कोई मुझे ज्ञान से देखते हैं कोई ध्यान से कोई भक्ति योग और कोई कर्मयोग से अर्थात कर्म कांड के आश्रय से मेरा यजन करते हैं परंतु इन सब भक्तों में वह मुझे सबसे अधिक प्यारा है जो नित्य प्रतिज्ञा से मेरी आराधना करता है और भी जो मेरे भक्त मेरी उपासना करते हैं वे भी मुझको प्राप्त हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता जो उसकी भक्ति करता है और उन्नति को प्राप्त होने की इच्छा करता है उसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य देते हैं और वह ही मृतक हो देहांत में भगवान उसे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं जिससे उसका फिर जन्म नहीं होता मैंने ही संपूर्ण प्रधान और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न किया है मुझे में यह संपूर्ण जगत स्थित है और मुझसे ही प्रेरित होता है मैं इसका प्रेरक नहीं हूं अर्थात उपाधि से प्रेरण करने वाला हूं ऐसा विद्वान जानते हैं परंतु वास्तव में मैं प्रेरक नहीं हूं हे परम योग साधने वाले ब्राह्मणों जिस प्रकार से मैं प्रेरक नहीं हूं और जिस प्रकार से प्रेरक हूं इसको जो जानते हैं वह मुक्त स्वरूप है अर्थात तत्व विचार से जानना उचित है कि वास्तव में ब्रह्म कुछ नहीं करता मैं इस संसार को जो स्वभाव से वर्तमान है सब ओर से देखता हूं परंतु महायोगेश्वर काल भगवान काल यह सब कुछ स्वयं करता है पंडित जन मेरे शास्त्र के अनुष्ठान करने वाले को योगी कहते हैं और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं यह भगवान महादेव महेश्वर को संपूर्ण प्राणियों से अधिक होने से और परे से परे होने से परमेष्ठी ब्रह्मा कहलाते हैं अर्थात गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं इनके यथार्थ जानने से परम पद की प्राप्ति होती है जो इस प्रकार मुझको महायोगियों के ईश्वर जानते हैं वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है इसमें कुछ संदेह नहीं है मैं ही परमानंद स्वरूप में स्थित होकर सबका प्रेरक देव हूं मैं ही सब में नृत्य करता हूं अर्थात कर्म अनुसार सब भूतों का भ्रमण करता हूं जो इस बात को जानता है वही वेद को जानने वाला होता है इस प्रकार तत्व ज्ञान से मुझे जानकर परम पद को प्राप्त हो जाता है श्री शिव गीता अष्टदश अध्याय श्री रामचंद्र बोले हे देव देव, हे सृष्टि संहार करता कृपा करके मुझसे मुक्ति के साधन कहिए श्री भगवान बोले हे hey, बुद्धिमान रामचंद्र मन लगाकर सुनो यह महा आनंद दायक वार्ता मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूं उस सर्वज्ञ सर्व स्वरूप स्वैश का आश्रय करके जो कि सबका लक्षण स्वरूप है भाव है और अभाव से हीन उदय और अस्त से वर्जित स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप शांत स्वरूप है जिस को कोई देखने को समर्थ नहीं आलम्ब रहित परम सूक्ष्म परे से परे है वह ध्यान संपन्न नहीं है ना लक्ष्य है ना भावना ना अभ्यास के चलायमान करने से ना ईड़ा पिंगला ना सुषुमना नाड़ी द्वारा उसका आना जाना ना अनाहत ना कंठ में न ना नाद में न ना बिंदु में न हृदय न शिर न नेत्रों के बंद करने न ललाट के मध्य में न ना नासिका के अग्रभाग में न प्रवेश होने में न निकलने में न बिंदु मालिनी न हंस न आकाश न तारका न निरोध न ज्ञान न मुद्रा न आसन न रेचक न पूरक न कुंभक न संपुट न चिंता न शून्य न स्थान न कल्पना न जाग्रत न स्वप्न न सुषुक्ति न तुरीय, न सालोक्य न सामिप्य न स्वरूप न सायुज्य, न बिंदु के भेद में ग्रंथित होना, न ना नासिका का होनाभाग देखना न ज्योति न शिखांत न कुछ प्राण धारण में न ऊर्ध्व, न आदि न मध्य में न आदि मध्य और अंत में न दूर न धोरे न प्रत्यक्ष न परोक्ष दृष्टि अगोचर न ह्रस्व न दीर्घ न लुप्त न अक्षर न ही त्रिकोण न ही चतुष्कोण न दीर्घ न गोल न हिरस्व और दीर्घ विहीन सुषुमना से भी जानने अयोग्य न ध्यान न शास्त्र न आयत दीर्घ न पुस्तक पोषण कारक न वाम न दक्षिण न आच्छादित न मध्य में न स्त्री में न पुरुष में न नपुंसक न आचार सहित न आचार रहित न तर्क न तर्क का कारण लय विलय अस्ति नास्तिक रहित न ना उसके माता न पिता न भाई न मामा न पुत्र न स्त्री न पोता और न ही पुत्री है उसके निमित्त न दुष्ट माया का कर्तव्य है न स्थान बंध इसी प्रकार ग्राम बंध घर का बंधन तथा आत्मा का बंधन न जाति बंधक करने की आवश्यकता न वर्ण बंधन न उसका उल्टा न व्रत न तीर्थ न उपासना न क्रिया न अनुमान के करने की आवश्यकता न क्षेत्र बंध न सेवा न शीत न उष्ण न कुछ प्राण धारणा जो अनेक पक्षों से रहित हेतु और दृष्टांत से वर्जित बाही अंतर एकाकार पर से परे तथा उससे भी परे देव विश्व के आत्मा सदाशिव हैं जो अनंत सूर्य के समान प्रकाशमान जो अनंत चंद्रमा के समान कांतिमान अनंत गणेश के समान शोभामान अनंत विष्णु के समान दैत्यों को मारने वाले अनंत दावाग्नि के समान ज्वालायमान अनंत रूप रुद्र के समान उग्र रूपधारी, अनंत समुद्र के समान गंभीर अनंत वायु के समान महाबली अनंत आकाश के समान विस्तारमान अनंत यमराज के समान भयानक अनंत सुमेरु के समान विस्तृत अनंत कुबेर के समान रिद्धिदायक निष्कलंक निराधार निर्गुण गुणवर्जित वर्जित हैं न काम न क्रोध न पिशुनता न पाखंडता न माया न मोह न लोभ न शोक इनके द्वारा तथा लोभ के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता धीरे धीरे लोभ आदि को त्याग कर दे साधन सिद्धि औषधि फल इस रसायन धातुवाद वितंडा अंजन जिसके लगाने से त्रिलोकी का ज्ञान हो खड सिद्धि पाताल तथा आकाश गमन सिद्धि रस तथा मूल इनमें किसी प्रकार मन लगाना चाहिए किंतु यह सब प्रकार की सिद्धियां तृण के समान सब त्यागना चाहिए स्वयं प्राप्त हुई आठ महासिद्धि और अणिमा आदि सिद्धियां इनके संयोग से तृणवत त्यागने से मुक्त हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है किए हुए कर्मों के फल में इच्छा न करनी तथा उनका त्याग करना संग्रहित होना इस प्रकार शून्य अशून्य में होकर कुछ भी विचार न करें न कुछ चिंतन करें न कल्पना करें न मनन करें कारण कि वह मन के भी परे हैं मन के नष्ट होने से चिंता और इंद्रिय आदि लई हो जाती है संपूर्ण चिंता को त्याग करके चित्त को अचिंता के आश्रय करें बहुत कहने से क्या है हृदय में विचार प्रवेश करके और उसे अन अवस्था कर अर्थात लय करके फिर कुछ भी न विचारें अनित्य कर्म का त्यागने वाला अथवा नित्य अनुष्ठान में तत्पर संपूर्ण प्राणियों के अंत में निवास करने वाले वाणी मन और बुद्धि से मोहने वाले अनेक प्रकार की यह सब कर्म जो कुछ भी हैं सब ब्रह्म रूप ही हैं। फिर विषय आदिक में कौन सी वस्तु त्यागने के योग्य है कारण कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शशिदिन संभु मनाए शिव गीता को तिलके हो पूर्ण कियो मन लाए उन्नीस सौ पंचाश शुभ संवत्सर सुखदान चंद्र मौली शंकर सुमिर भाष्यो गीता ज्ञान पढही सुनहीं आचर ही सुनही जो पावि पद निर्वाण भक्ति लहे शिव की सुभद नित नूतन कल्याण हे शंकर यह आपके अर्पण कियो बनाई करिए अंगीकार प्रभु पुष्पांजलि गिरीशाई नित ज्वाला प्रसाद पद वत वारंवार यह प्रसाद है आपको करिए प्रभु निस्तार